पहला अध्याय अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण एवं उनके सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा उनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का पाठ करें दिव्य सिंह तपाई हुए सुवर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र देदीमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग जो हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत की रक्तमय कीचड़ से लगने से लाल हो गया है आप लोगों की रक्षा करें एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगमी एवं त्रिकाल वक्ता समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारनी अभूधान्य पुष्करान्य के निवासी मुनि महेंद्र पर्वत व विंध्यागिरि के निवासी ऋषि धर्मनार्ण्य दंडकारण्य श्री शेर अक्रुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं पंपासर के निवासी ऋषि तथा अन्य बहुत से ही शूद्र हृदय वाले महर्षि गण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए वहां से यथोचित स्नान अजप आदि करके उन्होंने भगवान वेणी माधव को नमस्कार किया फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी भरद्वाज मुनि का दर्शन किया वहां उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया अश्वेंग भी भरद्वाज जी द्वारा पूजित हुए तत्पश्चात वह सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे उन शुद्ध अंतकरण वाले मुनियों की कथा हो ही रही थी कि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण नामक सूत जी वहां पहुंच गए वह अत्यंत तेजस्वी परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया अश्वंग भी उनके द्वारा सम्मानित हुए फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वो यथा योग्य आसन पर बैठे इस प्रकार जब वस्तु पूर्वक विराजमान हुए तब, तब उस समय उन व्यास शिष्य लोमहर्षन जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष यह प्रश्न किया भरद्वाज जी बोले सूत जी पूर्व काल में शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वरहा संहिता सुनी थी अब हम सब नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा यह ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं अतः महामुनि सूत जी आज प्रातः काल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे यह प्रश्न पूछते हैं यह चराचर जगत कहां से उत्पन्न हुआ है कौन इसकी रक्षा करता है अथवा इसमें किसका लय होता है महाभाग इस भूमि का प्रमाण क्या है तथा महते भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं यह हमें बताइए सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ इसका अवसान अंत किस प्रकार होता है युगों की गणना कैसी होती है चतुर् युग का स्वरूप क्या है इन चारों युगों में क्या अंतर होता है कलयुग में लोगों की क्या-क्या अवस्था होती है तथा देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं पुण्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं पावन पर्वत कौन से हैं और मनुष्य के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियां कौन-कौन सी हैं देवताओं की सृष्टि कैसे हुई मुनि मुनिवर एवं विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है कौन-कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस-किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है महाभाग ये सारी बातें आप क्रमशः बताइए सूत जी बोले तपोधन मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूं उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूं जो समस्त देवताओं को एकमात्र कारण अवेदों तथा उनके 6 अंग द्वारा जाने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप है जो विद्यावान विमल बुद्धिता नित्य शांत विषय कामना शून्य और पाप रहित है उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा प्राशाननंदन वेदव्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूं उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूंगा मोRigan आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है तथापि भरत द्वाद जी भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूं आप ध्यान से सुनिए अपने शिष्यों के साथ-साथ जो-जो मुनि यहां उपस्थित हैं वो सब लोग भी सावधान होकर सुनें मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूं यह समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं इसी प्रकार अंत में यह जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में ही लीन हो जाता है भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूं आप सुनें सृष्टि की कथा पुराणों में विस्तार के साथ विवरण है अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए यह श्लोक साधारणतः सभी पुराणों में कहा गया है मुने इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा यह श्लोक इस प्रकार है सर्प प्रति सर्प वंश वन्ष, मारवंतर वंशानुचरित इन्हीं पांच लक्षणों से युक्त पुराण होता है आदि सर्प अनुसर्ग वंश मारवंतर और वंशानुचरित इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूं द्विजगण आदि सर्ग महान है अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूं वहां से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा के तत्वों का रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है द्विजगण सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद परब्रह्म के सिवा कुछ भी शेष नहीं था उस समय एकमात्र ब्रह्म नाम तत्व ही विद्यमान था जो परम प्रकाशमय और सब का कारण था वह नित्य निरंजन शांत निर्गुण और सदा ही दोष रहित है मुमुक्ष पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषाक किया करते हैं वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ अनंत अजन्मा अव्यय अविकारी है सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर परब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की उस ब्रह्मा से प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ प्रधान से महातत्व प्रकट हुआ सात्विक राजस और तामस भेद से महातत्व तीन प्रकार का है महातत्व से वैकारिक सात्विक तेजस राजस और भूतादि रूप तामस इन तीनों भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ जिस प्रकार प्रधान से महातत्व आवृत है उसी प्रकार महातत्व से अहंकार भी व्याप्त है तदनंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ तब से उस भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि की उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई वायु का गुण स्पर्श माना गया है फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ ज्योति का गुण रूप कहा गया है फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा रूप वाले तेज को आवृत किया तब तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है गण तन् मात्र रूप पार्थित्वत से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी का गुण गंध उन उन आकाश आदि भूतों की तन् मात्रायें हैं अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं इसलिए वह तन् मात्र गुण रूपी कहे गए हैं तन् मात्रे अविशेष कही गई हैं क्योंकि उनमें अमुक तन् मात्र आकाश की है और अमुक वायु की है इसका ज्ञान कराने वाला कोई विशेष भेद या अंतर नहीं होता किंतु इन तन्मात्राओं से ही प्रकट हुए आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है भरद्वाज जी तामस अहंकार से होने वाली ये पंचभूतों और तन्मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में ही कह दी है सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उनके अभिमानित 10 देवताओं को तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है कुल को पवित्र करने वाले भरतद्विज जी इन इंद्रियों में पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां हैं अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों का तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूं कान नेत्र जिवा नाक और पांचवी त्वचा ये पांच ज्ञानेंद्रियां कही गई है जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए है तथा पायु गुदा उपस्थ लिंग हाथ पांव अवक्र इंद्रियां ये कर इंद्रियां कहलाती है विसर्ग मल त्याग आनंद मैथुन जनित सुख शिल्प हाथ की कला गमन और बोलना यही क्रमशः उन काम इंद्रियों के पांच कंक कह गए हैं विपू आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच भूतों क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण हैं तेज में शब्द स्पर्श और रूप तीन गुण हैं इसी प्रकार जल में चार पृथ्वी में पांच गुण हैं ये पंचभूत अलग-अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं अतः परस्पर पुण्यता मिले बिना यह सृष्टि रचना नहीं कर सकती तब एक ही संघात को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है उन महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिक शिष्ट होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय ले सर्वथा एकरूपता को प्राप्त हुआ प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की वह अंड क्रमश बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ महाबुद्धि समस्त भूतों से प्रकट होकर जल पर स्थित हुआ वो महान प्राकृत अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ उनमें वह अवक्त स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ रूप से विराजमान हुए उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा भगवान हिरण्यगर्भ का उपलब्ध गर्भ को ढकने वाली झिल्ली थी अनन्य पर्वत जरायुज गर्भाशय में थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल में थे पर्वत द्वीप समुद्र ग्रह तारों सहित समस्त लोक तथा देवता असुर और मनुष आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्म का स्वरूप धारण कर संसार की सृष्टि में प्रवृत्ति होते हैं जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वे ही नरसिंह आदि रूप में प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पान्त में रुद्र रूप से ही उसका संहार कर लेते हैं भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्म रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं फिर उसके पालन की इच्छा से रमा आदि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं दूसरा अध्याय सूचि कहते हैं भरतद्वज भगवान नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्म होकर जगत की सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते हैं उसका मैं आपसे वर्णन करता हूं सुनिए विद्वान नारायण नाम से प्रसिद्ध लोकपितामह भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष तथा है तथापि वे उत्पन्न हुए हैं ऐसे उपचार से कहा जाता है उनके अपने प्रमाण से ही उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है उस 100 वर्ष का नाम पर है उनका आधा प्रधाद कहलाता है निष्पाप महर्षि साधु शिरोमणि मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था उसी के द्वारा उस ब्रह्म की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव है उनकी आयु का परिणम निहित किया जाता है अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बता रहा हूं सुनिए 18 निमिशों की एक काष्ठा कही गई है 30 काष्ठों की एक कला समझनी चाहिए तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना गया है उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर एक मास होता है उसमें दो पक्ष होते हैं 6 महीनों का एक अयान होता है अयान दो हैं दक्षिणायन और उत्तरायण दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन ये दो अयान मिलकर मनुष्यों का एक वर्ष कहा गया है मनुष्य का एक मास पितरों का एक दिन रात बताया गया है अनमनीष का 1 वर्ष वसु आदि देवताओं का 1 दिन रात कहा गया है देवताओं के 12000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्थ युग होता है उसका विभाग आप लोग मुझसे समझिए पुराण तत्व वक्ताओं ने कृत आती युगों का परिणाम क्रमशः 4 3 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाया है ब्राह्मण प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यानश होते हैं विप्र संध्या और संध्यानश के बीच जो काल है उसे सतयुग त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलि ये चार युग मिलकर चतुर्थ युग कहलाते हैं द्विज 1000 चतुर्थ युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं उनका कालकृति परिणाम सुनिए सप्तऋषि इंद्र मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्प अनुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा उनका संहार भी एक ही साथ होता है ब्राह्मण 71 चतियुग से कुछ अधिक काल का मानवंतर कहलाता है यही मनु तथा इंद्रादि देवताओं का काल है इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार ये मानमंतर 8 लाख 52000 वर्षों का समय कहा गया है महामुने द्विजवर मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्षों का काल का मानवंतर का परिणाम है इससे अधिक नहीं इस काल का 14 गुना ब्रह्म का एक दिन होता है ब्रह्म जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल से प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों के सृष्टि करके गंधर्व राक्षस यक्ष पिशाच गुहाक ऋषि विद्याधर मनुष्य पशु पक्षी स्थावर वृक्ष पर्वत आदि पिपिलिका चींटी सांपो की रचना की है फिर चारों वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं तत्पश्चात दिन बिताने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन ही बराबर परिणाम वाली रात्रि में शेषनाग की सैया पर सोते हैं उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्म नामक विख्यात महाकल्प हुआ जिनमें भगवान का मत्स्य अवतार समुद्र मंथन हुआ उस ब्रह्मकल्प के समान ही तीसरा वराह कल्प हुआ उसमें ही भगवत वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक वराह रूप धारण किया उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे स्थलचर और आकाशचर जीवो के द्वारा उनकी यथार्थता को जान लेना नितांत असंभव है वे आदिदेव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर नैमातिक प्रलय से सबका संहार करके सहन करते हैं तीसरा अध्याय सूत जी बोले महाभाग नैमातिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में से एक महान कमल उत्पन्न हुआ उसी में से वेद वेदांगों के परागमी ब्रह्म जी का प्रदुर्भाव हुआ तब उसने भगवान नारायण से कहा महामते तुम प्रजा की सृष्टि करो और यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए उन भगवान विष्णु से तथास्तु कहकर ब्रह्मजी सोचने लगे क्या जगत की सृष्टि का कोई बीज है परंतु बहुत सोचने पर भी उन्हें किसी बीज का पता नहीं लगा तब महात्मा ब्रह्मजी को महान रोष हुआ रोष होते ही उनकी गोद में एक बालक प्रकट हो गया जो उनके रोष से ही प्रादुर्भूत हुआ था उस बालक को रोते देख स्थूल शरीरधारी ब्रह्मजी ने उसे रोने से मना किया फिर उसके यह कहने पर कि मेरा नाम रख दीजिए उन्होंने उसका रुद्र नाम रख दिया उसके बाद ब्रह्मजी ने उससे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो यह कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में विलीन हो गया उसके जल में নিমग्न हो जाने पर भूनाथ प्रजापति ब्रह्म ने फिर उसके दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया तत्पश्चात बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी प्रकट हुई प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से स्वयं भू मनु को जन्म दिया तब ब्रह्मा जी ने उस मनु से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई मुनिवर वसुधा की सृष्टि करने पर उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया अब आप और कुछ सुनना चाहते हैं भरतवाजी बोले लोहमहर्षण जी आपने यह सब वित्रांत मुझसे पहले संक्षेप में कहा है महामते अब आप विस्तार के साथ आदि सरकव वर्णन कीजिए सूत जी बोले पिछला कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने के बाद सत्वगुण के उद्रक से युक्त नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्म जी ने उस समय संपूर्ण लोक को शून्य में देखा वे ब्रह्म स्वरूपी भगवान नारायण सबसे परे हैं अचिंत हैं पूर्वजों के भी पूर्वज हैं अनादि हैं और सब की उत्पत्ति के कारण हैं इस जगत के उत्पत्ति के कारणभूत उस ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में पुराण वत्ता विद्वान यह श्लोक कहते हैं जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है इसलिए नार कहलाता है नार या जल से ही उनका प्रथम आयन यानी क्षण स्थान इसलिए वो भगवान नारायण कहे जाते हैं इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्वत सृष्टि का चिंतन करते समय ब्रह्म जी के बिना जाने ही असावधानता हो जाने के कारण तमोगुणी सृष्टि का प्रदुर्भाव हुआ उस समय उन महात्मा से तम अज्ञान मोह महामोह भोगेक्षा तामस्री क्रोध और अंधता मिश्र अभिनिवेश नामक पंचपुरवा पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्म जी के वक्ष से गुल् लता विरुद्ध त्रिन रूप पांच प्रकार का स्थावर आत्मिक सर्ग हुआ जो बाहर भीतर से प्रकाश रहित अविद्या से अवृत एवं ज्ञान शून्य था सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान इसे मुख्य सर्ग समझे क्योंकि अचल वस्तुओं को मुख्य कहा गया है फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर उन ब्रह्मा जी से त्रिक्ष्रोत नामक सृष्टि हुई तिरछा चलने के कारण उसकी तिरक संज्ञा है उससे उत्पन्न हुआ सर्प त्रियोगिनी कहा जाता है वे विख्यात पशु आदि जो कुमारक से चलने वाले हैं त्रियोगिनी कहलाते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उस त्रिक्ष्रोत सर्प को पुरुषार्थ का आत्मसाधक मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया तब उनसे तृतीय उद्दर्भ श्रोता नामक सर्ग हुआ यह सत्व गुण से युक्त था यही देव स्वर्ग था भगवान ने प्रसन्न होकर पुनः अन्य सृष्टि के लिए चिंतन किया तदनंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अवर्क श्रोता नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई उसी के अंतर्गत मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ के साधक माने गए हैं इसमें प्रकाश सत्व गुण और रज इन दो गुणों की अधिकता है और तमोगुण भी है इसलिए वह अत्यधिक दुखी और अत्याधिक क्रियाशील होते हैं मुनि श्रेष्ठ इन बहुत से सर्गों का मैंने आपसे वर्णन किया है इनमें महा तत्व को पहला सर्ग कहा गया है दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिया इंद्रिया संबंधी कहलाता है चौथा मुख्य सर्ग है स्थावर वृक्ष तृण लता आदि मुख्य कहे गए हैं त्रियक्षोता नामक जो पांचवा सर्ग कहा गया है पतिक योगिनी कहलाता है इसके बाद छठा उधर श्रोताओं का सर्ग उसे देव स्वर्ग कहा जाता है फिर सातवा अवर्क श्रोताओं का सर्ग उसे मानव सर्ग कहा जाता है आठवा अनुग्रह सर्ग जिसे सात्विक कहा गया है नववा रुद्र सर्ग यही नौ सर्ग प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं इनमें पहले के तीन प्राकृतिक सर्ग कहे है गए हैं उसके बाद वाले पांच विकृत सर्ग कहे गए हैं और नववा जो कौमर सर्ग है वो प्राकृतिक अविकृत भी है इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्राकृतिक अविकृत सर्ग हैं उनका मैंने वर्णन किया है सब के आत्म स्वरूप से जानने योग्य अवक्तित्व स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए से पुनः उन, उन विकारों की सृष्टि करते हैं चौथा अध्याय भरतवाजी बोले सूत जी अवत जन्म ब्रह्मा जी से जो नौ प्रकार की सृष्टि हुई है उसका विस्तार किस प्रकार हुआ यही इस समय आप हमें बतलाईत सूत जी बोले ब्रह्मा जी ने पहले जिन मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया उनके नाम इस प्रकार है मरीचि अत्रि अरिंग पुलह क्रतु महतेजस्वी पुलत्स्य प्रचेता भृगु नारद और 10वें महाबुद्धिमान वशिष्ठ हैं सनक आदि ऋषि निवृत्ति धर्मे तत्पर हुए और एकमात्र नारद मुनि को छोड़कर शेष सभी मरीचि आदि मुनि प्रवित्त धर्मे नियुक्त हुए ब्रह्मा जी के दाया अंग से उत्पन्न जो दक्ष नामक दूसरे प्रजापति कहे गए हैं उनके दोत्रियों के वंश से ही चराचर जगत व्याप्त है देव दानव गंधर्व पुरग यसर और पक्षी ये सभी जो सब के सब बड़े धर्मात्मा थे दक्ष की कन्याओं से ही उत्पन्न हुए चार प्रकार के चराचर प्राणी अनुसर्ग में उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त हुए महाभाग पूर्वोक्त मरीचि से लेकर वशिष्ठ तक सभी ब्रह्मा जी के मानस संतान है ये सब अनुसर्ग के श्रष्टा है सर्प अर्थात आदि सृष्टि में महात्मा भगवान नारायण पांच महाभूत बुद्धि तथा पूर्वोक्त इंद्रिय वर्ग इन सबको उत्पन्न करते हैं इसके पश्चात अनुसर काल में वे अनंत देव स्वयं ही चतुर्मुख ब्रह्म और मरीचि आदि मुनियों के रूप में प्रकट जगत की सृष्टि करते हैं पांचवा अध्याय श्री भरद्वाज जी बोले महामते अब मुझसे रुद्र सर का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार की सृष्टि की महाबुद्धिमान सूत वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्म जी के मन से उत्पन्न हुए थे फिर वे मित्र वरुण के पुत्र कैसे हो गए सूत जी बोले साधु शिरोमणि आपके प्रश्न अनुसार मैं अवृत्र सृष्टि का तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा साथ ही मुनियों द्वारा समताद्विस प्रतिस्पर्ध अनुसार को भी विस्तार पूर्वक के साथ बताऊंगा आप लोग ध्यान से सुन कल के आदि में प्रभु ब्रह्मभजी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था वह प्रचंड एवं विशालकाय था तथा अपने तेज से दिशाओं तथा अवंत दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था उसे तेज से दधि प्रमाण देख प्रजापति ने कहा महामते इस समय मेरे कहने से तू अपने शरीर को दो भाग कर लो विप्र ब्रह्म जी के ऐसे कहने पर प्रताप रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग-अलग कर लिया द्विज श्रेष्ठ फिर पुरुष रूप को उन्होंने 11 स्वरूप में विभक्त किया मैं उन सब के नाम बतलाता हूं सुनिए अजदपत अहीर बुधण्य कपालि हर बहुरूप त्रमवेग अपरिजात वृशाकपी शंभु कपकृद्धि और रेव ये ग्रह रुद्र कह गए हैं जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए भगवान उमाही अनेक रूप धारण कर इन सब की पत्नी हैं विप्रेंद्र पूर काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले तब अपने तपोबल से उन्होंने नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की सिंह ऊट और मगर समान मुंह वाले पिशाचों राक्षसों और वेताल आदि अन्य सहस्त्र भूतों को उत्पन्न किया 30 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्प का मैंने आपसे वर्णन किया अब मरीचि आदि शिष्यों के अनुसार का वर्णन करता हूं आप सुनिए स्वयं ब्रह्म जी ने देवताओं से लेकर स्थविरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की किंतु इन सभी बुद्धिमान ब्रह्म जी की ये सब प्रजाएं अवृद्धि को प्राप्त नहीं हुई तब उन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की मरीचि अत्रि अडिंगरा पुल सत्य पुला क्रतु प्रचेता वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया ये लोग पुराण में नव ब्रह्म निश्चित किए गए हैं ब्राह्मण अग्नि और पितर भी ब्रह्म के ही मानस पुत्र हैं इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयं भू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया फिर उन्होंने शत्रुपा नामक कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया उस स्वयंभू मनु से देवी शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्पानपाद नामक दो पुत्र उत्पन्न किए अप्सुति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुनो श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि पुष्टि मेघा क्रिया बुद्धि लज्जा वपु शांति सिद्धि अतेर्वी कीर्ति थी भगवान धर्म ने संतान उत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पाणिग्रहण किया धन की इन श्रद्धा का आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए अपने पुत्र और पत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा द्विज श्रेष्ठ श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहने थी उनके नाम बता रही हैं संभूति अनुसुवा स्मृति प्रीति शमा संतनी सत्य ऊर्जा ख्याति 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा दक्ष के मात्रिश्व असत्यवा नामक दो महाभाग पुत्र भी हुए उपर्क्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्य आत्माओं ऋषियों को दिया मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए उन्हें मैं आपसे बतलाता हूं मरीचि की पत्नी संभूती थी उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया अड़ंगा की भार्या स्मृति थी उसने सिनेवाली काहू राका और अनुमती इन चार कन्याओं को उत्पन्न किया इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनुस्वाने सोम दुर्वासा और योगी दत्राते इन तीन पाप रहित पुत्रों को जन दी द्विज ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है उसे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक पवमान अजल का भक्षण करने वाले सूचि इस अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किए इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हैं पिता अग्नि उसके तीनों पुत्र तथा उनके ही पूर्विक 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं इसी प्रकार 49 अग्नि कहे गए ब्रह्म जी के द्वारा रचे गए इन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया उनसे उनकी पत्नी स्वाधा ने मेना और धारिणी इन दो कन्याओं को जन्म दिया साधु शिरोमणि पूर्व काल में स्वयं भू ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो यह आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसे सुनिए विप्रवर दक्ष मुनि ने पहले देवता ऋषि गंधर्व असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देवादि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि के सृष्टि के दिपुन्नत विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचना थी इच्छा मन में लिए विरन प्रजापति की कन्या अनिशकी के साथ विवाह किया हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने विरण्य कन्या अनिशकी के गर्भ से आठ कन्याएं उत्पन्न की उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को विवाह फिर 27 कन्याएं चंद्रमा का 4 अरिष्ट नेमी को 2 बहुपुत्र को 2 अरिंगा को 2 कन्या विद्वान कृशाश्व को समर्पित कर दी इन सब के संतानों का वर्णन सुनिए जो विश्वा नाम की कन्या थी उसने विश्वा देवों को असाध्य ने साध्यों को जन्म दिया मरुत्व ने मरुत्वान वायु वसु ने वसुगुण भानु ने भानुदेवता अमुहर्ता के मुहूर्ता भीमानी देवगण हुए लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ जामी से नागविते नाम वाली कन्या हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए महाबुद्धि संकल्प नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ अनेक प्रकार के वसु तेज अथवा धन ही जिनके प्राण है वैसे ही आठ ज्योतिमय वसु देवता कहे गए उनके नाम सुनिए आप ध्रुव सोम धर्म अनिल अनल प्रत्यूष प्रभास ये आठ वसु कहलाते हैं और इनके पुत्र और पोत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई इसी प्रकार सातत्य गणों की संख्या बहुत है उनके भी हजारों पुत्र हैं जो दक्ष करने आए कश्यप मुनि की पत्नी हुई उनके नाम सुनिए वे अदिति दिति दनु अरिष्टा सुरसा खसा सुरभि विन्ता तामरा क्रोधवशा ईरा कद्रु अनुनी थी धर्मज्ञ अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए महामते अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बता रहा हूं सुनिए महामते भग अंशु आर्यमा मित्र वरुण सविता धता विवस्वान तष्टवा पूषा इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं दिति के कश्यप जी से दो पुत्र हुए थे ऐसा हमने सुना है पहला महाकाय हिरण्यकश्यप हुआ जिसे भगवान वराह ने मारा और दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ जो नरसिंह द्वारा मारा गया इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दत्य दीति से उत्पन्न हुए दनु के पुत्र दाना हुए और अरिष्टा के कश्यप जी से गंधर्व गण उत्पन्न हुए सुरसा से अनेक विद्याधरन गण हुए असुरवी से कश्यप मुनि ने गौओं को जन्म दिया विनीता के गरुड़ और अरुण नामक दो विख्यात पुत्र हुए गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देवदेव देव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के सारथी बने तामरा के कश्यप जी से छह पुत्र हुए उन्हें आप मुझसे सुनिए घोड़ा ऊंट गधा हाथी गाय और मृग पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं कीराने वृक्ष लता वल्ली और सन जाति के तृण वर्ग को जन्म दिया खना से यक्ष और राक्षसों तथा उन्ही से अप्सराओं को प्रकट किया कद्रु के पुत्र प्रचंड विश्वले दनशुख नामक महासर्प हुए विप्रवर चंद्रमा के सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है उसमें बुध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए अरिष्टमेकी स्त्री के गर्भ से 16 संतानें हुई विद्वान बहुपुत्र की संतानें अपीला अति लोहिता पिता और सीता इन चारों वर्ण वाली चार बिजलियां कहलाई गई प्रत्यडिंगरा के पुत्रगण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए देवर्षि कृशश्व के पुत्र देवर्षि ही हुए ये एक-एक हजार युग अर्थात एक कल्प के बीतने पर पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहते हैं इस प्रकार कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया है विप्रवर धनपूर्वक पालन करने लगे हुए भगवान नरसिम्ह के इन विभूतियों का यहां मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है वह सुंदर संतान से युक्त होता है ब्राह्मण सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्म तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो स्वर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए हैं उन सबको मैंने संक्षेप से आपको बता दिया है जो द्वैजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जाएंगे छठा अध्याय सूत जी बोली ब्राह्मण परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए हैं उस जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया है अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हुए उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूंगा भरतद्वाज जी आप एकाग्रचित्त हो विशेष सावधानी के साथ इसे सुनिए संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्वों को जानने वाले समस्त वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं में पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13 सुंदरी कन्याओं को जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी कश्यप मुनि को दे दिया था उनके नाम बतलाता हूं आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान ले अदिति दिति दनु कला मुहूर्त सिंहिका मनु ईरा क्रोधा सुरभि विनीता सुरसा खसा कद्रू अस्र्म जो देवताओं की कुटिया कह गई हैं ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं उनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था विप्रवर अदिति नाम की जो कन्या थी वो इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया जो अग्नि के समान कांतिमान और तेजस्वी थे उन सब के नाम बतलाता हूं आप मुझसे उन्हें सुनें उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं भग अंशु आर्यमा मित्र वरुण सविता धता विवस्वान त्वष्ट पूषा इंद्र और 12वें विष्णु ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं अदिति के मध्य पुत्र वरुण लोकपाल कह है गए हैं इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बतलाई जाती है ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं वहां एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत है उसके शिखर पर रत्नमय उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने इनसे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वसुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है उसमें बड़े-बड़े दरारें और गुहाएं हैं जहां बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं वहां के अनेकों अनेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं जब सूर्य वहां पहुंचते हैं तो समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वाती नामक शोभनपुरी है जो बड़ी दिव्य तथा सुवर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं इस प्रकार यह पुरी रमणीय असंपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्म जी की प्रेरणा से इस संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं वहां उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए ब्रह्म शिरगण सदा जिनका सेवन करते हैं जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा उनके तीर्थों से व्याप्त है जहां उदफ रेता मुनियों के आश्रम दृष्ट गोचर होते हैं तथा जो प्रचूल फल फूल और जल से पूर्ण है उस सुंदर सुर में कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वो दोनों देवता चिर अकृष्ण मृगचन धारण करके तपस्या करने लगे वहां पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत्त है अनेका एक पक्षी उसका सेवन करते हैं वह भाती भाती के वृक्ष समूहों से आच्छन और कमलों से सुशोभित है उस सरोवर की पौंडरिक नाम से प्रसिद्धि है इसमें बहुत सी मछलियां और कछुए निवास करते हैं तब आराम करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते हैं अश्वेच्छा अनुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए वहां उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ और सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा जो अपने सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी वसुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्रांत होकर हंसती और गाती थी उसका वर्ण गोरा था कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी उसकी अलाके काली-काली और चिकनी थी आंखें कमल दल के समान बड़ी-बड़ी थी होंठ लाल थे उसका भाषण बहुत ही मधुर था उसके दांत शंख कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत परस्पर मिले हुए और बराबर थे उस मनस्विनी की भवें नासिका मुख और ललाट सभी सुंदर थे कटी भाग सिंह के कटी प्रदेश की भांति पतला था पुरोज पुरू और जांग ये मोटे और घने थे वह मधुर भाषण करने में चतुर थी उसका मध्यवाक सुंदर और मुस्कार मनोहर थी दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे शरीर पतला और पैर सुंदर थे वह भला बड़ी ही विनीता थी उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान अलला जनक और गतिमत गजराज के समान मन थी उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वह दोनों देवता विस्मय में पड़ गए उसके लास्य नृत्य हास्य ललित भाव मिश्रित मन मन मुस्कान और मधुर सुरेले गान से तथा शीतल मन सुगंधित मल्ल्य नील के स्पर्श से मतवाले भंवरों की संगीत और कोकिलों के कर विराल से उन दोनों का मन और मुग्ध हो गया साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों वहां से सखलित हो गए उनके वर्य का पतन हो गया मुनिवर इसके बाद निमि के साप वश वशिष्ठ जी का जीव आत्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्र वरुण के वर्य में अविष्ट हो वशिष्ठ तुम मित्र वरुण के पुत्र होगे इस प्रकार विश्वदेवे ने निमि केश शुक्र में आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था अतेव मित्र वरुण के तीन स्थानों पर गिरे हुए वर्य मानु से जो भाग कमल पर गिरा था उसी से वशिष्ठ जी जी उन दोनों देवताओं का वर्य तीन भागों में विभक्त होकर कमल जल और स्थल पर या घड़े में गिरा कमल पर गिरे हुए वर्य से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए स्थल पर गिरे हुए रेत से अगस्त और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य के उत्पन्न हुए इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ कुंभ में अगस्त और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ क्योंकि मित्र वरुण का वर्यत तीन स्थानों पर बराबर गिरा था उसी समय उर्वशी स्वर्ग लोक में चली गई वशिष्ठ और अगस्त्य इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वो दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए अब पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किए तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्मधाम को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले उन दो तपस्वी देव ऋषियों से ब्रह्म ने आकर कहा महान कांतिमान अपुत्रवान मित्र तथा वरुण देवता तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ यूं कहकर ब्रह्म जी अंतर ध्यान हो गए और दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए ब्राह्मण इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त जी जिस तरह से मित्र वरुण के पुत्र हुए थे वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया है यह वरुण देवता संबंधी पुनर्व्याख्यान पाप नष्ट करने वाला है जो लोप पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का उच्चारण करते हुए उनका श्रवण करते हैं वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं इसमें संदेह है नहीं है जो उत्तम ब्राह्मण हव्य देव यज्ञ और काव्य पितृ यज्ञ में उनका पाठ करता है उसके देवता तथा प्रतृप्तत्व होकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं जो मनुष्य नित्य प्रातः काल उठकर इसका श्रवण करता है वह पृथ्वी पर सुख पूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है वेदवक्ताओं द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपख्यान को जैसे मैंने कहा है जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे वह शुद्ध होकर अनायास विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे सातवां अध्याय श्री भरद्वाज जी बोले सूत जी मार्कंडे मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया यह मुझे बताइए आपने पहले यह सूचित किया था कि वे मृत्यु पर विजयी हुए थे सूत जी बोले भरद्वाज जी उस महान पुरातन इतिहास को आप और यह सभी ऋषि सुनें मैं कह रहा हूं अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यास पीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान तथा जब आदि समाप्त करके वैफसान पर बैठे हुए शिष्य भूत मुनियों से घिरे हुए मुनिवर महर्षि कृष्णदेवपायन से जो वेद और वेदांतों के तत्ववक्ता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे परम धर्मात्मा सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर उन्हें यतोचित रूप से प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था जिसके लिए इन मुनियों की निकट आप पुण्य तीर्थ निवासी नरसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है श्री सुखदेव जी बोले पिताजी मार्कंडे मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय पाई यह कथा कहिए इस समय मैं आपसे ही सुनना चाहता हूं व्यास जी बोले महामते पुत्र मार्कंडे मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई मैं तुमसे कहता हूं सुनो मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपख्यानों को सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुनें भृगु जी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मृक्कुंडु नामक एक पुत्र हुआ महात्मा मृक्कुंडु की पत्नी सुमित्रा हुई वो धर्म को जानने वाली धनप्रयणा पति की सेवा में लगी रहने वाली थी इसी के गर्भ से मृक्कुंडु के पुत्र मेघावी मार्कंडे जी हुए ये भृगुओं के पौत्र महाभाग मार्कंडেয় बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे पिता के द्वारा जात कर्म आदि संस्कार कर देने पर मां-बाप के लाडले बालक मार्कंडिया जी क्रमशः बढ़ने लगे उनके जन्म लेते ही किसी भविष्यवक्ता ज्योतिषी ने कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी यह सुनकर उनके माता-पिता बहुत ही दुखी हुए महामते उन्हें देख-देखकर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था तथापि उनके पिता ने उनके नामकरण आदि सभी संस्कार किए तत्पश्चात मेघावी बालक मार्काण्डेय गुरु के घर ले जाया गया वहां उनका उपयान संस्कार हुआ वहां वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेद अभ्यास करने में लगे रहे वेद शास्त्रों का तथावत अध्ययन करके पपुना अपने घर लौटा घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनय पूर्वक माता-पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे सुखदेव उस समय उन परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता-पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए उन्हें दुखी देखकर महामति मार्कंडेय जी ने कहा मां तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो मैं पूछता हूं मुझसे अपने दुख का कारण बतलाओ अपने पुत्र मार्कंडे जी के इस प्रकार पूछने पर उस महात्मा की माता ने ज्योतिषी ने जो कुछ कहा था वो सब कह सुनाया यह सुनकर मार्कंडे मुनि ने माता-पिता से कहा मां तुम और पिताजी तनिक भी दुखी ना हो मैं तपस्या द्वारा अपने मृत्यु को दूर हटा दूंगा इसमें संशय नहीं मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीवी हो सकूं इस प्रकार कहकर माता-पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सुसेवित विल्लीपट्ट नामक वन में गए वहां पहुंचकर महामति मार्कंडे जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामा धर्मात्मा वृगु जी का दर्शन किया उनके साथी अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धन प्ररणयन मार्कंडे जी ने मनोनी गृह पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए महामति भृगु जी ने अपने बालक पौत्र महाभाग मार्कंडियों को जिसकी आयु प्राय 20 चुकी थी देखकर कहा वत्स तुम यहां कैसे आए अपने माता-पिता और बांधव जनों का कुशल कहो तथा यह भी बतलाओ कि यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्राज्ञ मार्कंडे जी ने उनसे उस समय ज्योतिषी की कही हुई सारी बातें सुनाई पोत्र की बातें सुनकर भृगु जी ने पुनः कहा महाबुद्धे ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो मार्कंडी जी बोले भगवन मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूं इसीलिए आपके शरण में आया हूं इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप ही मुझे कोई उपाय बताएं भृगु जी बोले पुत्र बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं की अर्चना करो भक्तों के प्रियतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ वत्स पूर्व काल में नारद मुनि भी महान तप द्वारा ही उन्हीं अनामे भगवान नारायण की शरण में गए थे महाभाग ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीतकर दीर्घायु हो सुख पूर्वक रहते हैं पुत्र उस कमललोचन नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य कहा मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है तुम निरंतर उन्हें अनंत अजन्मा विजयी कृष्णवन लक्ष्मीपति गोविंद गोपति भगवान विष्णु की शरण में जाओ वत्स यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नरसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे इसमें शंशय नहीं व्यास बोले पितामह वृगु के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी मार्कंडे जी ने उनसे विनय पूर्वक कहा मार्कंडी जी बोलेतात गुरु अपने विश्वपति भगवान विष्णु को आराध्य को बतलाए परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहां और किस प्रकार करूं जिससे वो शीघ्र प्रसन्न होकर मेरी मृत्यु को दूर कर दे ब्रिगू जी बोले सहाय पर्वत पर जो तुंग भद्रा नाम से विख्यात नदी है वहां भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करो इंद्रियों को मन में नियंत्रण कर मन को भी पूर्णता संयम में रखते हुए एकाग्र चित्त हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो और अपने हृदय कमल में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करो जो देवादि देव शंख धनवा विष्णु के इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ऊपर वह विश्व आत्मा प्रसन्न होते हैं तुम भी इसका जाप करो जिससे प्रसन्न होकर वो तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे व्यास जी कहते हैं वत्स भृगु जी के इस प्रकार कहने पर उन्हें प्रणाम करके मार्कंडिया जी सह्या पर्वत की शाखा से निकली हुई तुंग भद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष लताओं से भरे हुए नाना भांति के पुष्पों से सुशोभित गुल लता वेनुओं से व्याप्त तथा अनेकों अनेक मुनि जनों से पून तपोवन में गए वहां वे महामुनि ने देवेश्वर भगवान विष्णु की स्थापना करके क्रमशः गंध धूप आदि से उनकी पूजा करने लगे भगवान की पूजा करते हुए वहां उन्होंने निराले भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया माता का बतलाया हुआ निकट समय आने पर उस दिन महामति मार्कंडेय जी ने वहां स्नान करके पूर्वोक्त विधि से विष्णु की पूजा की अस्वास्तिक आसन बांध इंद्रय समूहों को मन में संयम कर विशुद्ध अंतकरण से युक्त हो प्रणायाम किया फिर ओंकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग से क्रमशः सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि मंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु का पाठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीतांबर तथा शंख चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भाव में पुश्व से पूजा करके उसमें अपने चित्त को लगा दिया फिर उस ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे व्यास जी कहते हैं शुभदेव इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडे जी का मन उन देवाधिदेव जगदिशवर में लीन हो गया तदानंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पाश लिए हुए यमदूत वहां आए परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया शूलों से मारे जाने पर उस समय विप्रवार मार्कंडियों को छोड़कर भाग चले गए यह कहते हुए हम लोग तो लौटकर चले जा रहे हैं परंतु अब साक्षात मृत्यु देवी यहां आएंगी विष्णु दूत बोले जहां हमारे स्वामी जगदेश्वर संग ध्वना भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो वहां उनकी क्या बिसात है गरजने वालों में श्रेष्ठ काल मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं व्यास जी कहते हैं यम दूतों के लौटने के बाद साक्षात्कार मृत्यु ने वहां आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा परंतु श्री विष्णु के दूतों के डर से वो महात्मा मार्खंडे के आसपास ही घूमते रहेंगे उन्हें स्पर्श करने का साहस ना कर सके इधर विष्णु दूत भी शीघ्र ही लोहे के मुसल उठाकर खड़े हो गए उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे तत्पश्चात महामति मार्कंडे जी ने भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवादी देव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे भगवान विष्णु ने ही वो स्त्रोत उस महात्मा के कान में कह दिया उसी शुभาศित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की मार्कंडी जी बोले जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त इंद्रियों के स्वामी पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ अपनी नाभि से ब्रह्मांडीय कमल को प्रकट करने वाले हैं उन नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूं मृत्यु मेरा क्या कर लेगा मैं अनंत अजन्मा अविकारी गोविंद कमल लेन भगवान केशव के शरण में आया हूं अमृत तू मेरा क्या कर लेगा मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रित वासुदेव सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर के शरण में आया हूं मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा जिसका स्वरूप अव्यक्त है जो विकारों से रहित है उन शंख चक्रधारी भगवान अधोचज की शरण में आ गया हूं मृत्यु मेरा क्या कर लेगा मैं वराह वामन विष्णु नरसिंह जनार्दन एवं माधव की शरण में आया हूं मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल पूण रूप कल्याण बीज जगत प्रतिपालक एवं लोकनाथ भगवान पुरुषोत्तम की शरण में आया हूं अमृत मेरा क्या कर सकेगा जो समस्त भूतों के आत्मा महात्मा परमात्मा एवं जगत की योनि उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज है उन भगवान विश्वरूप की शरण में आया हूं मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा जिसके सहस्त्र मस्तक हैं जो व्यक्ता व्यक्त स्वरूप हैं उन महायोगी सनातन देव की शरण में आया हूं अमृत्य मेरा क्या कर सकेगा महात्मा मार्कंडे के द्वारा उच्चारित हुए उस स्त्रोत को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्यु देव वहां से भाग चलेगे इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय पाई सच कमललोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडेय के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय श्रोत का उपदेश दिया था जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर साय प्रातः अमध्य तीनों समय स्त्रोत का पाठ करता है भगवान अच्युत में चित लगाने वाला उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता योगी मार्कंडेय ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदि देव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी आठवां अध्याय श्री व्यास जी बोले विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कलपने लगे मृत्यु और यमदूत बोले राजन आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं हमारी इन बातों को आप सुने हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहां से जाकर मृत्यु को तो दूत ठहरा दिया अश्वैंग भिगु के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडे के समीप गए परंतु सत्य पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्रचित होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था महामते हम सभी लोग उसके पास तक पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे तब हम लोगों को लौटना पड़ा परंतु यह देखकर मृत्युदेव वहां फिर पधारे तब हमें डांट फटकार कर कर उन लोगों ने उन्हें भी मूसलों से मारा प्रभु इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहां तक लाने में हम सब लोग समर्थ ना हो सके महाभाग उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाईए वह किस देवता का ध्यान कर रहा था और जिन लोगों को हमने मारा वो कौन थी व्यास जी कहते हैं महामति मृत्यु तथा समस्त दूतों को इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा यम बोले मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किन्नर आज मेरी बात सुने योग मार्ग समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही ससच बतला रहा हूं भृगु के पौत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडे जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे वहां उस बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना एवं द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है दूतों वे मुनि निरंतर योगयुक्त होकर वहां एकाग्र चित्त से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं किं करो उस महान मुनि को भगवान विष्णु की ध्यान की महादीक्षी का ही बल प्राप्त है क्योंकि जिसका मरण काल प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता भक्तवत्सल कमललोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर उस विष्णु स्वरूप भक्तवत्छ रत्न ने पुरुष की ओर कौन देख सकेगा वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा भगवान विष्णु के ही दूत थे आज से जहां वैष्णव हो वहां तुम लोग ना जानो उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया है भला नारायण के ध्यान में ततपर हुए उस ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडेज जी को यहां लाने का प्रयत्न किया है यह अच्छा नहीं किया आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास मत जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हो व्यास जी कहते हैं शुभदेव यम ने अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों को इस प्रकार कहकर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्य की ओर देखा तथा अत्यंत कृपा एवं विशिष्ट विष्णु भक्त से युक्त होकर नारकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कही उन्हें तुम सुनो नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा पाप से कष्ट पाने वाले जीव तुम क्लेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं करते पूजन संबंधी दिव्यों को ना मिलने पर केवल जल मात्र से भी पूजित होने पर भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की कमल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषिकेश स्मरण मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यूं कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्यनंदन यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा किंकरों अविनाशी विश्व आत्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसे कहा था और अन्य वैष्णव को और सिद्धों को जैसे सदा ही सुना गया है वह अत्यंत उत्तम भगवान है मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूं तुम सभी भगवान के शरणागत होकर सुनो भगवान कहते हैं हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण जिस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूं जैसे जल को भेदकर कमल बाहर निकल आता है पुंडरीकाक्ष देवेश्वर नरसिंह त्रिविक्रम मैं आपके शरण में पड़ा हूं यूं जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूं देवादिदेव जनार्दन मैं आपकी शरण में आया हूं इस प्रकार जो मेरे शरणागत होता है मैं उसे क्लेश मुक्त कर देता हूं व्यास जी कहते हैं वत्स यमराज जी के कहे हुए इस बात को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवान के नाना नाम को जोर से उच्चारण करने लगे नारकीय जीव वहां ज्यों-ज्यों भगवान के कीर्तन करने लगे त्यों-त्यों वो पापों से मुक्त होने लगे इस तरह भक्ति भाव से पूर्ण हो और इस प्रकार कहने लगी नरकास्थ जीव बोले ओम जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है जो यज्ञों के ईश्वर है आदि मूर्ति शांति स्वरूप असंसार के स्वामी है उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान विष्णु को नमस्कार है अनंत अप्रमेय नरसिंह रूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार वेदों के प्रिय महान एवं विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार सर्ग के अविशेष वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वरह को प्रणाम ब्राह्मण कुल में अवितीन वेद वेदांतों के ज्ञाता अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाला कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार बलि को बांधने वाला वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूप धारी विष्णु भगवान को प्रणाम है शुद्ध द्रव्य में शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है दुष्ट क्षत्रियों को अंत करने वाला जामादग्नी भगवान परशुराम को प्रणाम रावण का वध करने वाला आप महात्मा श्री राम को नमस्कार गोविंद आपको बारंबार प्रणाम इस दुर्गंधपूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें व्यास जी कहते हैं सुखदेव इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेप लगाए दिव्य वस्त्र और भूषनों से विभूषित हो श्री कृष्ण स्वरूप हो गए फिर भगवान विष्णु के किंकर यम दूतों को भगाकर उन्हें दिव्य विमानों पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गए विष्णु दूतों द्वारा सभी नरकस्थ जीवों को विष्णु लोक में ले गए जाने पर यमराज जी पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूं उन अमित तेजस्वी नरसिंह रूप भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं उन्हें भी मेरा बार-बार नमस्कार है उग्र नर गणों को शांत और सभी तंत्र आदि को विपरीत दिशा में पड़े देखकर यमराज स्वयं पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार करते हैं नवा अध्याय शिवराज जी बोले अपने किंकरों को हाथ में पाश लिए कहीं जाने के उद्दत देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं दूत तुम भगवान मधुसूदन के शरण में गए हुए प्राणियों को छोड़ देना क्योंकि मेरी प्रभुता दूसरे मनुष्य पर ही चलती है वैष्णवों पर मेरा प्रभुत्व नहीं है देव पूजित ब्रह्मा जी ने मुझे यम कहकर लोगों के पुण्य पाप का विचार करने के लिए नियुक्त किया है जो विष्णु और गुरु से विमुख है मैं उन्हीं मुनि शुक का साशन करता हूं जो श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने वाले हैं उन्हें तो मैं स्वयं ही प्रणाम करता हूं भगवत्त्व के चिंतन एवं स्मरण में अपना मन लगाकर मैं भी भगवान वासुदेव से अपनी सुगति चाहता हूं मैं मधुसूदन के वश में हूं स्वतंत्र नहीं हूं भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है जो भगवान से विमुख है उसे कभी सिद्धि या मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती विश अमृत हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है लोह सैकड़ों वर्ष तक आग में तपाया जाए तो भी कभी सोना नहीं हो सकता चंद्रमा की कलंकित कांति कभी निष्कलंक नहीं हो सकती वह कभी सूर्य के समान प्रकाशमान नहीं हो सकती परंतु जो अन्यनचित होकर भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है वह मनुष्य अपने शरीर से अत्यंत मलिन होने पर भी बड़ी शोभा पाता है महान लोक तत्व का अच्छी तरह विचार कर ले पर भी यही निश्चित होता है कि भगवान की उपासना के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती इसलिए देव गुरु बृहस्पति के ऊपर श्रुधुड़ अनुकंपा करने वाले भगवत चरणों का तुम लोग मोक्ष के लिए स्मरण करते रहो जो लोग सैकड़ों पुण्य के फल स्वरूप इस सुंदर मनुष्य शरीर को पाकर भी व्यर्थ विषय सुखों में रमण करते हैं मोक्ष पथ का अनुसरण नहीं करते हैं। वे मानो राग के लिए जल्दी-जल्दी चंदन की लकड़ियों को फूंक रहे हैं बड़े-बड़े देवरश हाथ जोड़कर मुकलित कर पंकज कोष द्वारा जिन भगवान के चरणान बिंदुओं को प्रणाम करते हैं तथा जिनकी गति कभी और कहीं भी प्रतिहत नहीं होती उन भव जन्मनाशक एवं सब के अग्रज सनातन पुरुष भगवान विष्णु को नमस्कार है शिवजी कहते हैं इस पवित्र यमअष्टक को जो पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को चला जाता है भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाला यमराज का यह उत्तम वचन मैंने इस समय तुमसे कहा है अब पुनः उसी पुरानी कथा को अर्थात दृग के पौत्र मार्केण जी के पूर्व काल में जो कुछ किया था उसको कहूंगा 10वाय अध्याय श्री वैद्य कहते हैं शुभदेव इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीत कर प्रशंशित व्रत वाले महाबुद्धिमान मार्केंड जी पिता के घर गए वहां ब्रुंगु जी के विशेष आग्रह से धर्म पूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि के अनुसार वेशिरा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तत्पश्चात निरामे अर्थात निर्विकार देवस्य भगवान नारायण का यज्ञ द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों का और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया इसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर वहां के श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी मार्कण्डेय ने अक्षयवट के नीचे तप करने लगे जिनके एक प्रासाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त की उन्ही देवाधिदेव के दर्शन की इच्छा से उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरंभ की दीर्घकाल तक केवल वायु पीकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए वे महान तेजस्वी महाबुद्धिमान मार्केण जी एक दिन गंधा पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान वेणी माधव की आराधना करके उनके सम्मुख सस्तचित से खड़े हो गए और हृदय में उन्हें शंख चक्र गदाधारी गरुध्वज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे मार्केण जी बोले जो भगवान श्री चंद्रशेखर नर, नरसिंह और नरनाथ मनुष्य के स्वामी हैं जिनकी भुजाएं लंबी हैं नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल हैं तथा चरणाविद असंख्य भूपतियों द्वारा पूजित है उन पुरातन पुरुष भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं जो संसार के पालक हैं शेष समुद्र जिनका निवास स्थान है जो हाथ में शारंग धनुष धारण किए रहते हैं मुनिवरند जिनकी वंदना करते हैं जो लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं उन सर्वसमर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजोमय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं जो अजन्मा सबके वणीय जनसमुदाय के दुखों का नाश करने वाले गुरु पुराण पुरुषोत्तम एवं सबके स्वामी हैं सहस्त्र सूर्यों के समान जिनकी कांति है तथा जो अच्युत स्वरूप हैं उन आदि माधव भगवान विष्णु को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं जो पुण्यात्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं सबकी परम गति है भूमि लोक अप्रजओं के पति हैं पर अर्थात कारणों के भी परम कारण हैं तथा तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में शीर समुद्र के भीतर अनंत नामक शेषनाग के शरीर रूपी शैया पर सोए थे सिरसिंधु की तरंगों के जल कणों से अविशक्त होने वाले उन लक्ष्मी निवास भगवान केशो को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने दासिया स्वरूप धारण किया है जो महान देवता हैं मुरदैत्य के शत्रु हैं मधु तथा कैटभ नामक दैत्यों का अंत करने वाले हैं और समस्त लोकों की पीड़ा दूर करने वाले एवं हिरणागर्भ है उन भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूं जो अनंत अव्यक्त इन्यातीत सर्वव्यापी और अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित है तथा योगेश्वर गण जिनके चरणों में सदा ही मस्तक झुकाते हैं उन भगवान जनार्दन को मैं भक्ति पूर्वक निरंतर प्रणाम करता हूं जो आनंदमय एक अद्वितीय रजोगुण से रहित ज्ञान स्वरूप वृंदा यानी लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित है जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि से क्षय से शून्य है उन भक्तप्रिय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं शिव व्यास जी कहते हैं वत्स इस प्रकार स्तुति समाप्त होने पर उस तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग मार्कंड जी से आकाशवाणी ने कहा ब्राह्मण क्यों क्लेश उठा रहे हो तुम्हें जो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है वो अभी तक जब तक तू समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते उनके यूं कहने पर महामति मार्तंड जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया परंतु जब फिर भी दर्शन नहीं हुआ तब उन्होंने आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है वह कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप बतलाईए आप जो भी हो आपको नमस्कार है आकाशवाणी ने कहा विपिनंद्र सुवर इस स्तोत्र से प्रभुवर नारायण का स्तुवन करो और किसी उपाय से तुम्हें समस्त तीर्थों का फल नहीं प्राप्त होगा मार्कंडिय बोले भगवन जिस का तप करने से तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है वर तेजफलदायक स्तोत्र कौन सा है उसे ही मुझे बताइए आकाशवाणी ने कहा देव देव माधव केशव आपकी जय हो जय हो आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं गोविंद गोपते आपकी जय हो जय हो पदवनाम वैकुंठ वामन आपकी जय हो जय हो जय हो पद्म स्वरूप ऋषिकेश आपकी जय हो दामोदर अच्युत आपकी जय हो लक्ष्मीपति अनंत आपकी जय हो लोक गुरु आपकी जय हो जय हो शंख और गदा धारण करने वाले तथा पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह आपकी जय हो जय हो यगेश्वर पृथ्वी का धारण तथा पोषण करने वाले वाराह आपकी जय हो जय हो योग के ईश्वर ज्ञाता और प्रवर्तक आपकी जय हो जय हो योग और धर्म के प्रवर्तक आपकी जय हो जय हो कर्मप्रिय यगेश्वर अज्ञान आ की जय हो जय हो जय हो उत्तम ब्राह्मणों की वंदना करने उन्हें सम्मान देने वाले देवता आपकी जय हो और नारद जी को सिद्धि देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो पुण्यवानों के आश्रम वैदिक वाणी के चरम तात्पर्य भूत एवं वेद्य तो कर्मों के परम आश्रय नारायण आपकी जय हो जय हो चतुर्भुज आपकी जय हो दैत्य को भय देने वाले श्री देव आपकी जय हो जय हो सर्वज्ञ सर्वआत्मन आपकी जय हो सनातन देव कल्याणकारी भगवंत आपकी जय हो जय हो, हो महादेव विष्णु अदभजक्ष देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराई है शिवाजी कहते हैं सुखदेव आकाशवाणी के कथा अनुसार जब बुद्धिमान मार्कंडिजी ने इस प्रकार भगवान न्योका कीर्तन किया तब पीतांबर धारी भगवान जनार्दन वहां प्रकट हो गए वे सनातन भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र और गदा लिए समस्त आभूषणों से भूषित होकर अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे भृगुवंश को आनंदित करने वाले मार्कंड जी ने भगवान को जिनका दर्शन चिरकाल से प्रतीक्षित था सहसा सामने प्रकट हुआ देख भक्ति विवश हो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया भूमि पर गिर गिरकर बारंबार साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो महामना मार्कंडे दोनों हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हुए भगवान की इस प्रकाश स्तुति करने लगे मार्कंड जी बोले महामना महाकाय महामते महादेव महायशस्वी देवादिदेव आपको नमस्कार है ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा तथा धृद्र निरंतर आपके युगल चरणा विंदों की अर्चना करते हैं आपके हाथ में शोभाशाली कमल सुशोभित होता है आपने दैत्यों के शरीरों को मसल डाला है आपको नमस्कार है आप अनंत नाम से विख्यात शेषनाग के शरीर की शैया को अपने संपूर्ण अंग समर्पित कर देते हैं उसी पर शयन करते हैं सनक सनातन और सनत कुमार आदि योगजन अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर स्थिर करके नित्य निरंतर जिस मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं वह आप ही हैं गंधर्व विद्याधर यक्ष केन्दर और किंपुरुष प्रतिदिन आपके ही दिव्य शिव यश का गायन करते हैं नरसिंह नारायण पद्मनाभ गोविंद गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में क्रीड़ा विश्राम आदि के लिए निवास करने वाले योगेश्वर देवेश्वर जलेश्वर और महेश्वर आपको नमस्कार है योगधर महामायाधर विद्याधर यशोधर कीर्तिधर तत्वादि तीनों गुणों के आश्रय त्रितत्वधारी तथा ग्राह्य पतादि तीनों अग्नियों को धारण करने वाले देव आपको प्रणाम है आप ऋग सांग यजुष इन तीनों वेदों के परण प्रतिपाद्य त्रिनिकेतत तीनों लोगों के आश्रय trisuparna मंत्र रूप अत्रितंद धारी है ऐसे आपको प्रणाम है सिग्ना मेघ की आभा के सदृश सुंदर शाम कांति से सुशोभित पीतांबर धारी किरिट वले केयूर और हारों में जटित मणि रत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाले नारायण देव आपको नमस्कार है स्वर्ण और मणियों से बने हुए कुंडलो द्वारा अलंकृत कपालों वाले स्मसुदन विश्वमूर्ते आपको प्रणाम है लोकनाथ यज्ञेश्वर यज्ञप्रिय तेजोमय भक्तिप्रिय वासुदेव पाप हारि आराध्य देव पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है शिवाजी बोले इस प्रकार स्तवन सुनकर देव देव भगवान जनाधन ने प्रसन्न चित होकर मार्तंड जी से कहा श्री भगवान बोले वत्स मैं तुम्हारे महान तप और फिर स्तोत्र पाठ से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं मां बुड्ढे इस समय तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है विपिंद्र मैं तुम्हारे सम्मुख वर देने के लिए उपस्थित हूं वर मांगो ब्राह्मण जिसने तप नहीं किया है ऐसा कोई भी मनुष्य अनायास ही मेरा दर्शन नहीं पा सकता मार्तंड जी बोले देवेश्वर इससे मैं आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया जगतपति अब तो मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति ही दीजिए माधव श्रीपते ऋषिकेश यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चिरकालिक आयुष्य दीजिए जिससे मैं चिरकाल तक आपकी आराधना कर सकूं श्री भगवान बोले मृत्यु को तो तुम पहले ही जीत चुके हो अब चिरकालिक आयुष्य भी तुम्हें प्राप्त हुई साथी मेरी मुक्तिदायिनी अचल वैष्णवी भक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो मांभा यत तीर्थ आसे तुम्हारी नाम से विख्यात होगा अपना तुम शेषसमुद्र में योगनिद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए मेरा दर्शन पाओगे शिव्यासी बोली यूं कहकर कमललोचन भगवान विष्णु वही अदृश्य हो गए धर्मात्मा साधु शिरोमणि तपोदहन मार्कंड जी भी शुद्ध स्वरूप देव देवेश्वर मधुसूदन का ध्यान पूजन जप और नमस्कार करते हुए वहीं रहकर मुनियों को पवित्र वेद शास्त्र अखिल पुराण विविध प्रकार की गाथाएं पावन इतिहास और प्रति तत्व भी सुनाने लगे तत्नंतर किसी भी समय भगवान पुरुषोत्तम के कहे हुए विष्णु को स्मरण कर वे शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ उग्र तेजस्वी मुनि उन सुरेशवर भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए घूमते हुए समुद्र की ओर चले लेदै में भगवान की भक्ति धारण किए चिरकाल तक परिश्रम पूर्वक चलते चलते सिरसागर में पहुंचकर उन भृंगके के पौत्र ने नागराज के शरीर रूपी पर्यंक पर निद्रा मग्न हुए सुरेशवर भगवान विष्णु का दर्शन किया गाराय अध्याय व्यास जी बोले सुखदेव तदंतर मार्केण जी शस्य शैया पर सोए हुए उंचराचर गुरु जगदेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका स्तमन करने लगे मार्कंड जी बोले भगवन विष्णु आप प्रसन्न हो पुरुषोत्तम आप प्रसन्न हो देव देवेश्वर करुण गज आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो लक्ष्मीपते विष्णु धरणीधर आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो लोकनाथ आदि परमेश्वर आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो कमल के समान नेत्र वाले सर्व देवेश्वर आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को धारण करने वाले मधुसूदन आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो लक्ष्मीकांत भुवनपते आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो आदि पुरुष महादेव केशव आप मुझ पर प्रसन्न ना हो प्रसन्न ना हो कृष्ण अचिंतनीय कृष्ण अवय विष्णु विश्व के रूप में रहने वाले एवम व्यापक व्यक्त होते हुए भी अवक्त्य परमेश्वर आपकी जय हो आपको मेरा प्रणाम है अजय देव आपकी जय हो जय हो अविनाशी सत्य आपकी जय हो जय हो सबका शासन करने वाले काल आपकी जय हो जय हो सर्व में आपकी जय हो आपको नमस्कार है यज्ञेश्वर नाथ व्यापक विश्वनाथ आपकी जय हो जय हो स्वामीन भूतनाथ सर्वेश्वर विभो आपकी जय हो जय हो विश्वपते नाथ कार्यदक्ष ईश्वर आपकी जय हो जय हो आपको प्रणाम है पापहारी अनंत जन्म तथा वृद्धावस्था के भय को नष्ट करने वाली देव आपकी जय हो जय हो भद्र अति भद्र ईश कल्याणमय प्रभु आपकी जय हो जय हो आपको नमस्कार है कामनाओं को पूर्ण करने वाले ककुस्त कुलत्पंत श्री राम सम्मान देने वाले माधव आपकी जय हो जय हो देवेश्वर शंकर लक्ष्मीपति आपकी जय हो जय हो आपको नमस्कार है कुमकुम -कुम के समान अरुण कांति वाले कमल नयन आपकी जय हो जय हो चंदन से अनिलित श्री अंग वाले श्री राम आपकी जय हो जय हो आपको नमस्कार है देव जगन्नाथ देव की नंदन आपकी जय हो जय हो सर्व गुरु ज्ञान योग्य शंभो आपकी जय हो जय हो आपको नमस्कार है नील कमल की सी आभा वाले श्याम सुंदर सुंदरे श्री राधा के प्राण बल्लभ आपकी जय हो जय हो सर्वांग सुंदर वंदनीय प्रभु आपको नमस्कार है आपकी जय हो जय हो सब कुछ देने वाले सर्वेश्वर कल्याणदाई सनातन पुरुष आपकी जय हो जय हो भक्तों की कामनाओं को देने वाले प्रभुवर आपकी जय हो आपको नमस्कार है जिनके नाम से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला पहने हुए हैं उन भगवान को नमस्कार है लोकनाथ वीरभद्र आपको बार-बार नमस्कार है चतुर्भुव स्वरूप जगदीश्वर आप त्रिभुवननाथ देवादिदेव नारायण को नमस्कार है पीतांबरधारी वासीदेव को प्रणाम है प्रणाम है शारंग धनुष धारण करने वाले नरसिंह स्वरूप आप भगवान विष्णु को नमस्कार है नमस्कार है भुवनेश्वर चक्रधारी विष्णु कृष्ण राम और भगवान शिव के रूप में वर्तमान आपको बारंबार नमस्कार है सबके स्वामी श्रीधर अच्युत वेदांत शास्त्र के द्वारा जाननीय योग्य आप अनंत रहित भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है लोका अध्यक्ष जगत पूज्य परमात्मन आपको नमस्कार है आप ही समस्त संसार की माता और की आप ही संपूर्ण जगत के पिता हैं आप पीड़ितों के सुरदय हैं आप सबके मित्र हैं पितम पिताके भी पितामह गुरु गति साक्षी पति और परम आश्रय हैं आपे ध्रुव वशटकर्ता हवी हुताशन यानी अग्नि शिव वसु दाता ब्रह्मा सुराज इंद्र यम सूर्य वायु जल कुबेर मनु दिन रात रजनी चंद्रमा ज्योति श्री कांति शम और धराधर शेषनाग हैं राजा स्वरूप मधुसूदन आप ही जगत के श्रष्टा शासक असहारक हैं तथा आप ही समस्त संसार के रक्षक हैं आप ही कारण कारण कर्ता और परमेश्वर हैं हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले माधव आप मेरा उद्धार करें कमल दल लोचन प्रियतम शेषशैया पर शयन करने वाले पुरुषोत्तम आपको ही मैं सदा भक्ति के साथ प्रणाम करता हूं देव जिससे शिवस्य चिन्हे शोभा पाता है जो जगत का आदि कारण है जिसका वर्ण श्यामल और नेत्र कमल के समान है तथा जो कली के दोषों को नष्ट करने वाला है आपके उस सी विग्रहों को मैं नमस्कार करता हूं जो लक्ष्मी जी को अपने हृदय में धारण करते हैं जिनका शरीर सुंदर है जो दिव्य माला से विभूषित है जिसका पृष्ठ देश सुंदर और भुजाएं बड़ी-बड़ी हैं जो सुंदर आभूषणों से अलंकृत हैं जिनकी नाभि से पद्म प्रकट हुआ है जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल हैं नासिका बड़ी ऊंची तथा लंबी है जो नील मेघ के समान श्याम है जिनकी भुजाएं लंबी शरीर सुरक्षित और वक्षस्थल रत्नों के हार से प्रकाशमान है जिनकी भवें ललाट और मुकुट सभी सुंदर हैं दांत चिकने और नेत्र मनोहर हैं जो सुंदर भुजाओं और रुचिर अरुण अधरों से सुशोभित है जिनके कुंडल रत्न जड़ित होने के कारण जगमगा रहे हैं कंठा वर्तुलाकार है और कंधे मांसल हैं उन रसिक शेखर श्रीधर हरि को नमस्कार है जो अजन्मा एवं नित्य होने पर भी सुकुमार स्वरूप धारण किए हुए हैं जिनके केश काले-काले और घुंघराले हैं कंधे ऊंचे और वक्षस्थल विशाल है आंखें कानों तक फैली हुई हैं मुकारविन्द सुवर्णमय कमल के समान परम सुंदर है जो लक्ष्मी के निवास स्थान एवं सबके शासक है संपूर्ण लोगों के श्रष्टा और समस्त पापों को हर लेने वाले हैं समग्र शुभ लक्षणों से संपन्न और सभी जीवों के लिए मनोहर हैं तथा जो सर्वेव्यापी अच्युत ईशान अनंत एवं पुरुषोत्तम है वरदाता काम पूरक कमनीय अनंत मधुरभाषी एवं कल्याण स्वरूप हैं उन निरामय भगवान नारायण श्री हरि को मैं सदा हृदय से नमस्कार करता हूं भक्तवत्सल विष्णु मैं सदा आपको मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं इस भयंकर एकावर्ण में जो प्रायकालिक वायु की प्रेरणा से विशुब्ध एवं चंचल हो रहा है सहस्त्र गुणों से सुशोभित अनंत नामक शेषनाग के शरीर की विचित्र एवं रमणीय शैया पर जहाँ मंद मंद वायु चल रही है आपके भुजपाषा में बंधी हुई श्री लक्ष्मी जी से आपसेवीत है मैंने इस समय सर्व स्वरूप आपके रूप का यहां पर जी भर कर दर्शन किया है इस समय आपकी माया से मोहित होकर मैं अत्यंत दुख से पीड़ित हो रहा हूं दुःख रूपी पंकज से भरे हुए व्याधिपूर्ण एवं अवलंब शून्य इस एकावर्ण में समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो चुके हैं सब ओशुन में अपार अंधकार छाया हुआ है मैं इसके भीतर शीत आतप जरा रोग शोक अतृष्णा आदि के द्वारा सदा चिरकाल से अत्यंत कष्ट पा रहा हूं तात अच्युत इस भव सागर में शोक और मोह रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर भटक रहा हूं आज मैं यहां देववश आपके चरण कमलों के निकट आ पहुंचा हूं इस महाभयानक दुस्तर एकावर्ण में बहुत काल तक भटकते रहने के कारण दुख पीड़ित एवं थका हुआ मैं आज आपकी शरण में आया हूं महामाई कमललोचन भगवान विष्णु आप मुझ पर प्रसन्न हो कुलनंदन कृष्ण आप विश्व की प्रतिष्ठान विशाल लोचन विश्वोत्पादक और विश्व आत्मा हैं अतः दूसरे की शरण में न जाकर एकमात्र आप ही के शरण में आए हुए मुच आतुर का आप कृपा पूर्वक यहां उद्धार करें पुराण पुरुषतम पुंडरीकलोचन आपको नमस्कार है कज्जल के समान शाम कांति वाले ऋषिकेश माया के आशय भूत महेश्वर आपको नमस्कार है महाबाहु संसार सागर में डूबे हुए मुझ शरणागत का उद्धार कर दें वरदाता ईश्वर गोविंद क्लेश रूपी महान ग्राहों से भरे हुए दुख और क्लेशों से युक्त दुस्तर एवं गहरे भवसागर में गिरे हुए मुझ दीन अनाथ एवं कृपण का उद्धार करें त्रिभुवननाथ विष्णु और धरणीधर अनंत को नमस्कार है देवदेव श्री विल्लभ आपको बारंबार नमस्कार है कृष्ण कृष्ण आप दयालु और आश्रयहीन के आश्रय हैं मधुसूदन संसार सागर में নিমग्न हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हो आज मैं एक अद्वितीय आदि पुराण पुरुष जगदीश्वर जगत के कारण अचत स्वरूप सबके स्वामी और जन्म जरा एवं पीड़ा को नष्ट करने वाले देवेश्वर परम सुंदर लक्ष्मीपति भगवान जनादन को मैं नमस्कार करता हूं जिनके भुजाएं बड़ी है जो श्याम वर्ण कोमल शोभन सुमुख और कमल दल लोचन है शिर सागर की तरंग भंगिंग के समान जिनके लंबे लंबे घुंघराले केश हैं उन परम कमनीय सनातन ईश्वर भगमान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ भगवन वहीं जिम्वा सर्फल है जो आपश हरीका स्थवन करती हैं वहीं चित्त सार्थक है जो आपके चर्णमय समर्पित हो चुका है। तथा केवल वही आत फलाद्ध है जो आपकी पूजा करते हैं। खोविंद हजारों जलमानतरों में मैंने जो जो पाप किए हो उन सब को आप वासुद इसनाम का किृतन करने मात्र से हर लीजिए। व्यास जी बोले तदनंतर बुद्धिमान मार्कंड्य मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर करोड़ चिन्ह के ध्वजा वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर उनसे कहा श्री भगवान बोले विप्र भृगनंदन मैं तुम्हारी तपस्या और स्तुति से प्रसन्न हूं तुम्हारा कल्याण हो तुम मुझसे वर मांगो मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दूंगा मार्कंडी जी बोले देवेश्वर यदि आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूं कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे इसके सिवा एक दूसरा वर भी मैं मांग रहा हूं देव देवश्वर जगतपति जो इस स्तोत्र से आपकी नित्य स्तुति करे उसे आप अपने वैकुंठ धाम में निवास प्रदान करें पूरे काल में तपस्या करते हुए मुझको जो आपने दीर्घायु होने का वरदान दिया था वह सब आज आपके दर्शन से सफल हो गया देवेश भगवान अब मैं आपके चरणान्विंदा को पूजन करता हुआ जन्म और मृत्यु से रहित होकर यहां इंदित निवास करना चाहता हूं श्री भगवान बोले प्रकृज्येष्ठ मुझमें तुम्हारी अनन्य भक्ति बनी रहे तथा साधु शिरोमणि समय आने पर इस भक्ति से तुम्हारी मुक्ति भी अवश्य ही हो जाएगी तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्र का जो लोग नित्य प्रातः काल और संध्या के समय पाठ करेंगे वे मुझ में इस दृढ़ भक्ति रखते हुए मेरे लोक में आनंद पूर्वक रहेंगे रुक श्रेष्ठ मैं दांत सर्वुष होने पर भी भक्तों में वश में रहता हूं अतः तुम जहां-जहां रहकर मेरा स्मरण करोगे वहां वहां मैं पहुंचूंगा शिवाजी बोले मुनिवर मार्कंडे से यो कहकर भगवान लक्ष्मीपति मौन हो गए तथा वे मुनि इधर-उधर विचरते हुए सर्वत्र भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने लगे वेप्र बुद्धिमान मार्कंडे मुनि के इस चरित्र का जिसे पूर्वकाल में उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा था मैंने तुमसे वर्णन किया जो लोग भृगु के पौत्र मार्करंड जी से इस पुरातन चरित्र का भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए नित्य पाठ करते हैं वे पापों से मुक्त हो भक्तों से पूजित होते हुए भगवान नरसिंह के लोक में निवास करते हैं 12वां अध्याय सूत जी बोले समस्त पापों को नष्ट करने वाली और अमृत के समान मधुर इस पावन कथा को सुनकर धर्मात्मा सुखदेव जी तृप्त न हुए उनकी शरण विचयक इच्छा बढ़ती ही गई अतः वे व्यास जी से बोले श्री सुखदेव जी बोले पिताजी बुद्धिमान मार्केण जी की तपस्या बड़ी भारी और अद्भुत है जिन्होंने साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन किया अमृत पर विजय पाई तात पापों को नष्ट करने वाले इस विष्णु संबंधी पावन कथा को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है अतः अब मुझसे कोई दूसरी कथा कहिए महामते जिनका मन शुद्धुळ है जो इस जगत में कभी निषिद्ध कर्म नहीं करते उन मनुष्यों को जिस पुण्य की प्राप्ति ऋषियों ने बताई है उसे ही आप कहिए व्यास जी बोले मुनि श्रेष्ठ सुखदेव स्थिर चित्त वाले पुरुषों को इस लोक में या परलोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं बतलाता हूं तुम सुनो इसी विषय में विद्वान पुरुष यमी के साथ महात्मा यम के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं आदित्य के पुत्र जो विवस्वान यानी सूर्य है उनके दो तेजस्वी संतानें हुई उनमें प्रथम तो यम नामक पुत्र था और दूसरी उससे छोटी यमी नाम की कन्या थी वे दोनों अपने पिता के उत्तम भवन में दिनोंदिन बलिभांति बढ़ने लगे वे बाल स्वभाव के अनुसार साथ-साथ खेलते कूदते और इच्छा अनुसार घूमते फिरते थे एक दिन यम की बहन यमी ने अपने भाई यम के पास जाकर कहा यमी बोली जो भाई अपने योग्य बहन को उसके चाहने पर भी ना चाहे जो बहन का पति ना हो सके उसे भाई होने से क्या लाभ जो स्वामी की इच्छा रखने वाली अपनी कुमारी बहन का स्वामी नहीं बनता उसका भ्राता को ऐसा समझना चाहिए कि वह पैदा ही नहीं हुआ किसी तरह भी उनका उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता भैया आदि बहन को अपने भाई को ही अपना स्वामी अपना पति बनाना चाहती है इस दशा में जो बहन को नहीं चाहता वो पुरुष मुनि शिरोमणि ही क्यों नहीं हो इस संसार में भ्राता नहीं कहा जा सकता यदि किसी दूसरे की ही कन्या उसकी पत्नी हो तो भी उसे क्या लाभ यदि उस भाई की बहन उसके देखते-देखते काम से दग्ध हो रही है मेरे होश इस समय अपने ठिकाने नहीं हैं मैं इस समय जो काम करना चाहती हूं तुम भी उसी की इच्छा करो नहीं तो मैं तुम्हारी इच्छा लेकर प्राण त्याग दूंगी मर जाऊंगी भाई काम की वेदना असह्य होती है तुम मुझे क्यों नहीं चाहते प्यारे भैया कामआंगनी से अत्यंत संतप्त होकर मैं मरी जा रही हूं अब देर ना करो कांत मैं काम पीड़ित स्त्री हूं तुम शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाओ अपने शरीर से मेरे शरीर का संयोग होने दो यम बोले बहन सारा संसार जिसकी निंदा करता है उसी इस पाप कर्म को तू धर्म कैसे बता रही है भद्रे भला कौन सचेत पुरुष यह करने के योग्य पाप कर्म कर सकता है भामिनी मैं अपने शरीर से तुम्हारे शरीर का संयोग ना होने दूंगा कोई भी भाई अपनी कामपीड़िता बहन की इच्छा नहीं पूरी कर सकता जो बहन के साथ समागम करता है उसके इस कर्म को महापातक बताया गया है शुभे यतिरयम योगिनी में पड़े हुए पशुओं का धर्म है देवता या मनुष्य का नहीं यमि बोली भैया हम दोनों जुड़वी संताने हैं और माता के गर में एक साथ रहे हैं पहले माता के घर में एक स्थान पर हम दोनों का जो संयोग हुआ था वह जैसे दूषित नहीं माना गया उसी प्रकार यह संयोग भी दूषित नहीं हो सकता भाई अभी तक मुझे पति की प्राप्ति नहीं हुई है तुम मेरा भला करना क्यों नहीं चाहते निवृत्ति नामक राक्षस जो अपनी बहन के साथ नित्य ही समागम करता है यम बोले कुसत्त लोक व्यवहार की निंदा ब्रह्मा जी ने भी की है इस संसार के लोक श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित धर्म का ही अनुसरण करते हैं इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह उत्तम धर्म का ही आचरण करे और निंदित कर्म को यज्ञ पूर्वक त्याग दे यही धर्म का लक्षण है श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस का कर्म का आचरण करता है उसी का अन्य लोग भी आचरण में लाते हैं और वह जिसे प्रमाणित कर देता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं सुभगे मैं तो तुम्हारे इस वचन को अत्यंत पापूर्ण समझता हूं इतना ही नहीं मैं इसे सब धर्मों और विशिष्टा समस्त लोगों के विपरीत मानता हूं मुझसे अन्य जो कोई भी रूप और शील में विशिष्ट हो उसके साथ तुम आनंद पूर्वक रहो मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता भद्रे मैं रूढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला हूं अतः अपने शरीर से तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा जो बहन को ग्रहण करता है उसे मुनियों ने पापी कहा है यमी बोली मैं देखती हूं इस संसार में ऐसा तुम्हारे समान रूप दुर्लभ है भला पृथ्वी पर ऐसा स्थान कहां है जहां रूप और समान अवस्था दोनों एकत्र वर्तमान हो मैं नहीं समझती तुम्हारा यह चित्त इतना स्थिर कैसे है जिसके कारण तुम अपने समान रूप और गुण से युक्त होने पर भी मुझ मोहिता स्त्री की इच्छा नहीं करते हो वृक्ष में संलग्न हुई लता के समान मैं स्वेच्छा तुम्हारी शरण में आई हूं मेरे मुख पर पवित्र मुस्कान शोभा पाती है अब मैं अपनी दोनों भुजाओं से तुम्हारा आलिंगन करके ही रहूंगी यम बोले श्यामलोचनी सुरश्रणी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूं तुम किसी दूसरे देवता का आश्रय लो वरवर्णिनी तुम्हें देखकर काममोहो से जिसका चित्त विभ्रांत हो उठे उसी देवता की तुम देवी हो जाओ जिसे समस्त प्राणी चाहते हैं मानवगण जिसे वरनियां बतलाते हैं कल्याणमयी सर्वांग सुंदरी असुसंस्कृता कहते हैं उसके लिए भी विद्वान पुरुष कभी दूषित कर्म नहीं करेंगे महाप्रदमे मैं ना व्रत अटल है मैं यह पश्चाताप जनक पाप कदापि नहीं करूंगा भद्र मेरा चित्त निर्मल है भगवान विष्णु और शिव के चिंतन में लगा हुआ है इसीलिए मैं रूढ़ संकल्प एवं धर्मात्मा होकर निश्चय ही यह पाप कर्म नहीं करना चाहता शिवाजी कहते हैं सुखदेव यमी के बारंबार कहने पर भी रूता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले यम ने वह पाप कर्म नहीं किया इसीलिए वे देवत्वत्व को प्राप्त हुए इस प्रकार सिर चित्त होकर पाप न करने वाले मनुष्य के लिए अनंत पुण्य फल की प्राप्ति बतलाई गई है ऐसे लोगों को स्वर्ग रूप फल प्राप्त होता है यह यमिका वाख्यान जो प्राचीन एव सनातन इतिहास है सब पापों को दूर करने वाला और पवित्र है असुया त्याकर इसका श्रवण करना चाहिए जो ब्राह्मण देव यज्ञ और पृथु यज्ञ में सदा इसका पाठ करता है उसके पृथुगण पूर्णतः तृप्त होते हैं उन्हें कभी यमराज के भवन में प्रवेश नहीं करना पड़ता जो इसका पाठ नित्य करता है वह पृथु ऋण से मुक्त हो जाता है तथा उससे तीव्र यम यातनाओं से छुटकारा मिल जाता है बेटा शुभदेव मैंने तुमसे यह सर्वोत्तम एवं पुरातन उपाख्यान कह सुनाया जो वेद के पदों तथा अर्थों द्वारा निश्चित है इसका पाठ करने पर यह सदा ही मनुष्य का पाप हर लेता है मुझे बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं 13वां अध्याय शिशुक जी बोले तात आपने जो वैदिक कथा मुझे सुनाई है बड़ी विचित्र है अब दूसरी पाप नाशक कथाओं को मेरे सम्मुख वर्णन कीजिए व्यास जी बोले बेटा अब मैं तुमसे उस परम उत्तम प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा जो किसी ब्रह्मचारी और एक पतिव्रता स्त्री का संवाद रूप है मध्यदेश में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही नीतिज्ञ वेद वादकों के पारंगत विद्वान समस्त शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व के ज्ञाता व्याख्या में प्रवीण अपने धर्म के अनुकूल कार्य में तत्पर और परम धर्म से विमुख रहने वाले थे वे ऋतुकाल में आने पर ही पत्नी समागम करते थे और प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे महाभाग कश्यप जी के नित्य सएं और प्रातः काल अग्नि में हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों तथा घर पर आए हुए अतिथि को तपत करते हुए भगवान नरसिंह का पूजन किया करते थे उनकी परम सौभाग्यशाली पत्नी का नाम सावित्री था महाभागा सावित्री पतिव्रता होने के कारण पति के ही प्रिय और हित साधन में लगी रहती थी अपने गुणों के कारण उसका बड़ा सम्मान था वो कल्याणमयी आनंदीता सती साध्वी दीर्घ काल तक पति की ससुराल में संलग्न रहने के कारण परोक्ष ज्ञान से संपन्न हो गई थी परोक्ष में घटित होने वाली घटनाओं को भी उसे ज्ञान हो जाता था मध्य देश के निवासी वे धर्मात्मा एवं परम बुद्धिमान कश्यप जी अपनी उसी धर्मपत्नी के साथ नंदीग्राम में रहते हुए सौ धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे उन्हीं दिनों कौशल देश में उत्पन्न यज्ञ शर्मा नामक एक परम बुद्धिमान ब्राह्मण थे जिनकी सती साध्वी स्त्री का नाम रोहिणी था वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी और पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थी उस उत्तम च अचार वाली विचार वाली स्त्री ने अपने स्वामी यज्ञ शर्मा से एक पुत्र उत्पन्न किया पुत्र के उत्पन्न होने पर यायावर वृत्ति वाले बुद्धिमान पंडित यज्ञ शर्मा ने स्नान करके मंत्रों द्वारा उसका जातकर्मा संस्कार किया और जन्म के 12वें दिन उन्होंने विधि पूर्वक पुण्य हवा वाचन कराकर उसका देव शर्मा नाम रखा इसी प्रकार चौथे महीने में यज्ञ पूर्वक उसका उष्णिश कर्मण हुआ अर्थात वह घर से बाहर लाया गया और छठे मास में उन्होंने उस पुत्र का विधि पूर्वक अन्नप्राशन संस्कार किया तदनंतत एक वर्ष पूर्ण होने पर धर्मन्य पिता ने उसका चुड़ाकर और गर्भ से आठवें वर्ष पर उपनयन संस्कार किया पिता के द्वारा यथोचित रूप से उपनयन संस्कार हो जाने पर उसने वेद अध्ययन किया उसके द्वारा एक वेद का अध्ययन पूर्ण हो जाने पर उसके पिता स्वर्ग गामी हो गए पिता के मृत होने पर वह अपनी माता के साथ बहुत दुखी हो गया फिर श्रेष्ठ पुरुष की आज्ञा से उस बुद्धिमान पुत्र ने धैर्य धारण करके पिता का प्रेत कार्य किया इसके पश्चात ब्राह्मण कुमार देव शर्मा घर से निकल गया विरक्त हो गया वह गंगा आदि उत्तम तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान करके घूमता हुआ वही जा पहुंचा जहां वह पतिव्रता सावित्री निवास करती थी महामती वहां वह ब्रह्मचारी के रूप में विख्यात हुआ भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करता हुआ वह आले शरीर हो वेद के स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र में तत्पर रहकर उसी नंदग्राम में रहने लगा इधर उसकी माता अपने स्वामी के मरने और पुत्र के विरक्त होकर घर से निकल जाने के बाद इसे नियत रक्षक के न होने से दुख पर दुख भोगने लगी तदंतर एक दिन ब्रह्मचारी ने नदी में स्नान करके अपना वस्त्र सुखाने के लिए पृथ्वी पर फैला दिया और स्वयं मौन होकर जप करने लगा इसी समय एक कौवा और बगुला दोनों वो वस्त्र लेकर शीघ्रता से उड़ चले तब उन्हें इस प्रकार करते देख दे शर्मा ब्राह्मण ने डांट बताई उसकी डांट सुनकर वे पक्षी उस वस्त्र पर बैठ करके उसे वहीं छोड़कर चले गए तब ब्राह्मण ने आकाश में जाते हुए उन पक्षियों की ओर क्रोधपूर्वक देखा वे पक्षी उसके क्रोधाग्नि से भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़े उन्हें पृथ्वी पर गिरा देख ब्रह्मचारी बहुत भी विस्मित हुआ फिर यह समझकर कि इस पृथ्वी पर तपस्या से मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है अनायास ही गांव में भिक्षा मांगने चला बस तपस्या का अभिमान रखने वाला वह वा ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के घरों में भिक्षा मांगता हुआ उस घर में गया जहां वो पतिव्रता सावित्री रहती थी पतिव्रता ने उसे देखा ब्रह्मचारिणी भिक्षा के लिए उसे याचना की तो वो मौन ही रही पहले उसने अपने स्वामी के आदेश की ओर ध्यान दिया उसी का पालन किया फिर गरम जल से पति के चरण धोए इस प्रकार स्वामी का आराम देकर वो भिक्षा देने को उद्यत हुई तब ब्रह्मचारी क्रोध से लाल आंखें करके अपने तपबोल के द्वारा पतिव्रता को जला देने की इच्छा से उसकी ओर बारंबार देखने लगा सावित्री उसीयों करता है देख हँसती हुई बोली एक क्रोधी ब्राह्मण मैं कौवा और बगुला नहीं हूँ जो आज नदी के तट पर तुम्हारे कोप से जलकर भस्म हो गए थे मुझसे यदि भिक्षा चाहते हो तो चुपचाप ले लो सावित्री के यूं कहने पर उसने भीक्षा लेकर वह आगे चला और उसकी दूरवर्ती घटनाओं को जानने वाली शक्ति का मन ही मन चिंतन करता हुआ अपने आश्रम पर पहुंचा वहां भिक्षापात्रों को यज्ञपूर्वक मठ में रखकर जपतिव्रता भोजन से निवृत्त हो गई और जब उसका अगस्त पति घर से बाहर चला गया तब वह पुनः उसके घर आया और उसे पतिव्रता से बोला ब्रह्मचारी ने कहा महाभागे मैं तुमसे एक बात पूछता हूं तुम मुझे यथार्थ रूप से बताओ तुम्हें दूर की घटना का ज्ञान इतना शीघ्र कैसे हो गया उसके यह कहने पर वह साध्वी पतिव्रता सावित्री घर आकर प्रश्न करने वाले उस ब्रह्मचारी से यूं बोली ब्राह्मण तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो उसे सावधान होकर सुनो स्वधर्म पालन से बड़े हुए अपने अपरुक्ष ज्ञान के विषय में मैं तुमसे भली-भांति बताऊंगी पति की सेवा करना ही स्त्रियों का सुनिश्चित परम धर्म है महामते मैं सदा उसी धर्म का पालन करती हूं किसी अन्य धर्म का नहीं निस्संदेह मैं दिन-रात श्रद्धा पूर्वक पति को संतुष्ट करती रहती हूं इसीलिए मुझे दूर होने वाली घटना का भी ज्ञान हो जाता है मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगी तुम्हारी इच्छा हो तो सुनो तुम्हारे पिता यज्ञ शर्मा याव वृत्ति के शुद्ध ब्राह्मण थे उनसे ही तुमने वेदाध्ययन किया था पिता के मर जाने पर उनका प्रेत कार्य करके तुम यहां चले आए दिन अवस्था में पड़कर कष्टों भोगती हुई उस अनाथ विधवा वृद्धा माता की देखभाल करना छोड़कर तुम यहां रोज अपना ही पेट भरने में लगे हुए हो ब्राह्मण जिसने पहले तुम्हें गर्भ में धारण किया और जन्म के बाद तुम्हारा लानन पालन किया उसे असहाय अवस्था में छोड़कर वन में धर्माचरण करते तुम्हें लज्जा नहीं आती ब्राह्मण जिसने बाल अवस्था में तुम्हारा मल मूत्र साफ किया था उस दुखिया माता को घर में अकेली छोड़कर वन में घूमने से तुम्हें क्या लाभ होगा माता के कष्ट से तुम्हारा मुंह दुर्गंधयुक्त हो जाएगा तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारा उत्तम संस्कार किया था जिससे तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है दुर्बुद्धि पापात्मन तुम्हें व्यर्थ ही पक्षियों को चलाया इस समय तुम्हारा क्या वासनान तीर्थ सेवन जप और होम सब व्यर्थ है ब्रह्मण्य जिसकी माता अत्यंत दुख में पड़ी हो वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है जो पुत्र माता पर दया करके भक्ति पूर्वक निरंतर उसकी रक्षा करता है उसका किया हुआ सब कर्म यहां और परलोक में भी फलप्रद होता है ब्रह्मण जिस उत्तम पुरुषो ने माता के वचन का पालन किया है वे इस लोक और परलोक में भी माननीय तथा नमस्कार के योग्य है अतः जहाँ तुम्हारी माता है वहाँ जाकर उसके जीते जी उसकी रक्षा करो उसकी रक्षा करना ही तुम्हारे लिए परम तपस्या है इस क्रोध को त्याग दो क्योंकि यह तुम्हारे दृष्ट अदृष्ट सभी कर्मों को नष्ट करने वाला है उन पक्षियों की हत्या के पाप से अपनी शुद्धि के लिए तुम प्रायश्चित करो यह सब मैंने तुम्हें यथार्थ बातें बताई है ब्रह्मचारी यदि तुम सतपुरुषों की गति को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार करो ब्राह्मण कुमार से यूं कह कर वह पतिव्रता चुप हो गई तब ब्रह्मचारी भी पुनः अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हुआ सावित्री से बोला वरवरिणी अनजाने में किए हुए मेरी इस पाप को क्षमा करो महाभागे पतिव्रते तुमने मेरी हित की ही बात कही है मैंने जो क्रोध पूर्वक तुम्हारी ओर देखकर तुम्हारा अपराध किया था उसे क्षमा कर दो शुभव्रति अब मुझे माता के पास जाकर जिन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उन्हें बताओ जिसे करने से मेरी शुभ गति हो उसके इस प्रकार कहने पर उस पूछने वाले ब्राह्मण से प्रतिव्रता सावित्री पुनं बोली ब्राह्मण महात्मन को जो कर्म करने चाहिए उन्हें बतलाती हूं सुनो तुम्हें भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए महामाता का निश्चय ही पोषण करना चाहिए और पक्षियों की हत्या का प्रायश्चित यहां अथवा वहां अवश्य करना चाहिए यज्ञ शर्मा की पुत्री तुम्हारी पत्नी होगी उसे ही तुम धर्मपूर्वक ग्रहण करो तुम्हारे जाने पर यज्ञशर्मा अपनी कन्या तुम्हें दे देंगे उसके गर्भ से तुम्हारी वंशा परंपरा पढ़ाने वाला एक पुत्र होगा पिता की भांति यायावर प्रवृत्ति से प्राप्त हुए धन से ही तुम अपनी जीविका चलाओगे फिर तुम अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद त्रिदंडी सन्यासी हो जाओगे मान संन्यास आश्रम के लिए शास्त्रविहित धर्म का यथावत रूप से पालन करने पर भगवान नरसिंहा की प्रसन्नता से तुम विष्णु पद को प्राप्त करोगे तुम्हारे पूछने पर मैंने यह भविष्य में होने वाली बातें तुमसे बतला दी है यदि तुम इन्हें असत्य नहीं मानते तो मेरे सब वचनों का पालन करो ब्राह्मण बोला पतिव्रते मैं माता की रक्षा के लिए आज ही जाता हूं शुभक्षणी वहां जाकर तुम्हारी सब बातों का मैं पालन करूंगा ब्रह्मण योग कहकर देवशर्मा मां से शीघ्रता पूर्वक चला गया और क्रोथामोह से रहित होकर उसने यज्ञ पूर्वक माता की रक्षा की फिर विवाह करके एक सुंदर वंश वर्धक पुत्र उत्पन्न किया और कुछ काल के बाद पत्नी के मृत हो जाने पर सन्यासी होकर ढेले और मिट्टी को बराबर समझती हुए उसने भगवान नरसीय की कृपा से परम सिद्धि मोक्ष प्राप्त कर ली यह मैंने तुमसे प्रतिव्रता शक्ति बताई और यह भी बतलाया कि माता की रक्षा करना परम धर्म है संसार रक्षक का उच्छेद करके सब बंधनों को तोड़ देने पर मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है 14 वा अध्याय व्यास जी बोले महाबुद्धिमान पुत्र शुभदेव तुम और मेरे अन्य शिष्यगण भी मेरे द्वारा कही जाने वाली इस पापहरणी कथा को सुनो पूर्व काल में कोई भी शास्त्र विशाला श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी के मृत हो जाने पर तीर्थ में गया और वहां उसने विधि पूर्वक स्नान किया और विजन एकांत में रहकर उत्तम तपस्या की तत्पश्चात दारकर्म विवाह की इच्छा न रखकर वह प्रदेश में रहता हुआ भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने और जब स्नान आदि उत्तम कर्म में तत्पर रहने लगा गंगा यमुना सरस्वती पावन व्यवस्था झेलम और गोमती आदि स्नान करके वह गया में पहुंचा वहां अपने पिता पितामह आदि का तर्पण करके महेंद्र पर्वत पर गया वहां उस परम बुद्धिमान द्विज ने पर्वतीय कुंडों में स्नान करने के पश्चात ऋषि श्रेष्ठ मृगनंदन पशुराम जी का दर्शन किया फिर पर्वत पर पितरों के लिए तर्पण करके चलते-चलते वे एक वन में प्रवेश किया जो पापों का नाश करने वाला था वहां एक पर्वत से बहुत बड़ी धारा गिरती थी जो निश्चय से पाप राशि का विनाश करने वाली थी उसके जल को लेकर ब्राह्मण ने भक्ति पूर्वक भगवान नरसिंह के मस्तक पर चढ़ाया इससे उसी समय उसका शरीर विशुद्ध हो गया फिर विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर भक्तों और मुनीश्वरों से सदा पूजित होने वाले अनंत अच्युत भगवान विष्णु के सुंदर पर्वतीय पुष्पों से पूजा करता हुआ वह ब्राह्मण सिद्धि की कामना से वहीं ठहर गया इस तरह दीर्घकाल तक उसने पूजा की उससे प्रसन्न होकर वे भगवान नरसिंह गाढ़ निद्रा में सोए हुए अपने उस भक्त से स्वप्न में दर्शन देकर बोले ब्राह्मण ने किसी आश्रम धर्म को स्वीकार करके न चलना गृहस्थी की मर्यादा का कर भंग करना होता है अतः यदि तुम्हें गृहस्थ नहीं रहना है तो किसी दूसरे उत्तम आश्रम को ग्रहण करो ब्राह्मण जो किसी आश्रम में स्थित नहीं है वह यदि वेदों का पराग्रामी विद्वान हो तो भी मैं यहां उस पर अनुग्रह नहीं करता परंतु साधुवर तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूं इसीलिए मैंने तुमसे यह बात कही उन परमेश्वर के इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने भी अपने बुद्धि से नरसिंहासुर ऋषि हरि के उस कथन पर विचार करके उसे अलग्निया माना और संपूर्ण जगत का बात त्याग करके वह सन्यासी हो गया फिर प्रतिदिन उस पापहारी जल में एक डुबकी लगाकर तथा उसी में खड़ा रहकर त्रिदंड और अक्षय माला धारण करने से पवित्र हाथों वाला वा ब्राह्मण मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ निर्दोष गायत्री मंत्र का जप करने लगा नित्य प्रदीशुद्ध आदिदेव भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करके उसके नरसिंह विग्रह का पूजन करता और वनवासी हो किसी प्रकार शाक आदि खाकर भिक्षावृत्ति से ही संतोष पूर्वक रहता था विश्रुत एकांत प्रदेश में कुशासन पर बैठकर वे इंद्रियों के समस्त बाह्य विषयों तथा भेद बुद्धि को ध्वस्त भगवान अनंत में विलीन करके विज्ञय अजन्मा विराट सत्य स्वरूप श्रेष्ठ कल्याण धाम आनंद में परमेश्वर का चिंतन करता हुआ आयु पूरी होने पर शरीर त्याग कर मुक्त एवं परमात्मा स्वरूप हो गया जो लोग मोक्ष संबंधी आत्मा मोक्ष को अति ही उत्कृष्ट बनाने वाली इस कथा को भगवान नरसी का स्मरण करते हुए पढ़ते हैं वे प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से जो फल होता है उसे पाकर अंत में भगवान विष्णु के महान पद को प्राप्त कर लेते हैं बेटा तुम्हारे पूछने से मैंने यह उत्तम पवित्र पुण्यतम एवं पुरातन उपाख्यान जो संसार वृक्ष को नाश करने वाला है तुमसे कहा है अब और क्या सुनना चाहते हो अपना मनोरथ प्रकट करो 15वां अध्याय शिशुदेव जी बोले तात मैं इस समय मुनियों के साथ संसार वृक्ष का वर्णन सुनना चाहता हूं जिसके द्वारा ही यह परिवर्तन का संपूर्ण चक्र चलता रहता है तात आपने ही पहले इस वृक्षों को सूचित किया है अतः आप ही इसका वर्णन करने के योग्य हैं महाभाग आपके सिवा दूसरा कोई इस संसार वृक्ष का लक्षण नहीं जानता सुरजी बोले भरद्वाज अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए पुत्र सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण देवपान व्यास जी ने उन्हें संसार वृक्ष का लक्षण इस प्रकार बताया श्री वराह जी बोले मेरे सभी शिष्य इस विषय को सुनें तथा वत् तुम भी सावधान होकर सुनो मैं संसार वृक्ष का वर्णन करता हूं जिसने सारे दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है यह संसार वृक्ष अव्यक्त परमात्मा रूपी मूल से प्रकट हुआ है उन्ही से प्रकट होकर हमारे सामने इस रूप में खड़ा है बुद्धि महातत्व उनका तना है इंद्रायई उसके अंकुर और कोटर हैं पंच महाभूत उसकी बड़ी-बड़ी डालियां बड़ी हैं विशेष पदार्थ ही उसके पत्ते और टहनियां हैं धर्म अधर्म फूल हैं उससे सुख और दुख नामक फल प्रकट होते हैं प्रवाह रूप से सदा रहने वाला यह संसार वृक्ष ब्रह्म की भांति सभी भूतों का आश्रय है यह अपर ब्रह्म परब्रह्म भी यह संसार वृक्ष का कारण है पुत्र इस प्रकार मैंने तुमसे संसारवृक्ष का लक्षण बताया है इस वृक्ष पर चढ़े हुए दे अभिमानी जीव मोहित हो जाते हैं प्राय ब्रह्म ज्ञान से विमक् प्राकृत मनुष्य सदा सुख दुख से युक्त होकर इस संसार में फंसे रहते हैं ब्रह्म ज्ञानी विद्वान इस संसार वृक्ष को नहीं प्राप्त होते वे इसका उच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं महाप्राज्ञ सुखदेव जो पापी है वे कर्म क्रिया का उच्छेद नहीं कर पाते ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी उत्तम खड्ग के द्वारा इस वृक्ष को छिन्न-भिन्न करके उस अमर पद को प्राप्त करते हैं जहां से जुग पुनः इस संसार में नहीं आता शरीर तथा स्त्री रूपी बंधनों से रृता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है अतः श्रेष्ठतम पुरुषों का ज्ञानी की प्राप्ति ही परम अभिष्ट होती है क्योंकि ज्ञानी भगवान नरस्यों का संतोष देता है ज्ञानहीन पुरुष तो पशु ही है मनुष्य के आहार निद्रा भय और मैथुन आदि कर्म तो पशुओं के समान ही होते हैं उनमें केवल ज्ञानी अधिक होता है जो ज्ञानहीन है वे पशुओं के ही तुल्य हैं 16वां अध्याय शिशुक देव जी बोले पिताजी जिस संसार वृक्ष पर आड़ड़ हो राग देश आदि दंद में सैकड़ों श्रुढ़ुर पाशों तथा पुत्र और ऐश्वर्य आदि के बंधन से बंधकर योनि समुद्र में गिरा हुआ है तथा काम क्रोध लोभ और विषयों से पीड़ित होकर अपने कर्ममय मुख्य बंधनों तथा पुत्रेशना और दृष्ण आदि गौण बंधनों से आबद्ध है वह मनुष्य इस दुस्तर भवसागर को कैसे शीघ्र पार कर सकता है उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए शिवहर्ष जी बोले महाप्राज्ञ पुत्र मैंने पूर्व काल में नारद जी के मुख से जिसका वर्णन किया था और जिसे जान लेने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है उस दिव्य ज्ञान का मैं तुमसे वर्णन करता हूं यमराज के भवन में जहां घोर नरक नरक के भीतर धर्म और ज्ञान से रहित प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण महान कष्ट पाते हैं वहां एक बार नारद जी गए उन्होंने देखा पापी जीव अपने महान फलों के फल स्वरूप घोर संकट में पड़े हैं यह देखकर नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहां त्रिलोचन महादेव जी थे महापुरुष के सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले महान देवता शूलपाणि भगवान शंकर को उन्हें विधिवत प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा नाराजी बोले भगवान जो संसार में महान द्वंद्व शुभ अशुभ काम भोगो और शपतादि विषयों से बंधकर छह उर्मियों द्वारा पीड़ित हो रहा है वह मृत्युमय संसार सागर से किस प्रकार शीघ्र ही मुक्त हो सकता है कल्याण स्वरूप भगवान शिव यह बात मुझे बताइए मैं यही सुनना चाहता हूं नाराजी का यह वचन सुनकर तीन नेत्रधारी भगवान हरका मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा वे उन महर्षि से बोले शिमेश्वर ने कहा मुनि श्री सुनो मैं सब प्रकार के बंधनों का भय और दुख को दूर करने वाले गोपनीय रहस्यभूत ज्ञान अमृत का वर्णन करता हूं तृण से लेकर चतुरा نن ब्रह्मा जी तक जो चार प्रकार का प्राणी समुदाय है वो अथवा समस्त चराचर जगत जिसकी माया से सुप्त हो रहा है उन भगवान विष्णु की कृपा से यदि कोई जाग उठता है ज्ञानवान हो जाता है तो वही देवताओं के लिए भी दूरस्थ इस संसार सागर को पार कर जाता है जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त और तत्व ज्ञान से विमुख है वो संसार रूपी महापंकज में उस तरह डूब जाता है जैसे कीचड़ में फंसी हुई बूढ़ी गाय जो रेशम के कीड़े की भांति अपने आप को कर्मों के बंधन से बांध लेता है उसके लिए करोड़ों जन्मों में भी मैं मुक्ति की संभावना नहीं देखता इसलिए नारद सदा समाहित चित्त होकर सर्वेश्वर अविनाशी देव देव भगवान विष्णु का सदा भली भांति आराधना और ध्यान करना चाहिए जो सदा उन विश्व स्वरूप आदि अंत से रहित सबके आदि कारण आत्मनिष्ठ अमल एमा सर्वदने भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह मुक्त हो जाता है जो विकल्प से रहित अवकाश शून्य प्रपंच से परे रोग शोक से हीन एवं अजन्मा है उन वासुदेव सर्वव्यापी भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष संसार सागर के बंधन से मुक्त हो जाता है जो सब दोष से रहित परम शांत अच्युत प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा देवताओं की भी उत्पत्ति स्थान है उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है जो संपूर्ण पापों से शून्य प्रमाण रहित लक्षणहीन शांत तथा निष्पाप है उन भगवान विष्णु का सदा चिंतन करने वाला मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है जो अमृतमय परमानंद स्वरूप सब पापों से रहित ब्राह्मण प्रिय तथा सबका कल्याण करने वाले हैं उन भगवान विष्णु का निरंतर नाम कीर्तन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है जो योग के ईश्वर पुराण प्राकृत देहहीन बुद्धि रूप गुहा में चयन करने वाले विषयों के संपर्क से शून्य और अविनाशी है उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्ममृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है जो शुभ और अशुभ के बंधन से रहित छह उर्मीयों से परे सर्वव्यापी अचिंतनीय तथा निर्मल है उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है जो समस्त दंदों से मुक्त और सब दुखों से रहित है उन तर्क के अभिशय अजल्मा भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है जो नाम गोत्र से शून्य अद्वितीय जागृत आदि तीन अवस्थाओं से परे तुरिय परम पद है समस्त भूत के हृदय मंदिर में विद्यमान उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है जो रूप रहित सत्य संकल्प और आकाश के समान परम शुद्ध है उन भगवान विष्णु का सदा एकाग्रचित्त से चिंतन करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है जो स्वरूप स्वभावनिष्ठ और आत्मचेतन्य रूप है उन प्रकाशमान एकाक्षर प्रणमय भगवान विष्णु का ध्यान सदा करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है जो अनिर्वचनीय ज्ञानतीत प्रणम स्वरूप अजल्म रहित है उन एकमात्र नित्यनूतन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है जो विश्व के आदि कारण विश्व के रक्षक विश्व का भक्षण संहार करने वाले तथा संपूर्ण कर्ममय वस्तुओं के दाता है तीनों अवस्थाओं से अतीत उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है समस्त दुखों के नाशक सबको शांति प्रदान करने वाले और संपूर्ण पापों का हरने वाले भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है ब्रह्मा आदि देवता गंधर्व मुनि सिद्ध चारण योगियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष पाप ताप से मुक्त हो जाता है यह विश्व भगवान विष्णु में स्थित है और भगवान विष्णु इस विश्व में प्रतिष्ठित है संपूर्ण विश्व के स्वामी अजन्मा भगवान विष्णु का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है जो संसार बंधन से मुक्ति तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह यदि भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान विष्णु का ध्यान करें तो सफल मनोरथ होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है शिव वैद्य जी कहते हैं बेटा इस प्रकार पूर्व काल में देवर्षि नारद जी के पूछने पर उन ऋषभ चिन्हित ध्वजा वाले भगवान शंकर ने उस समय उनके प्रति जो कुछ कहा था वो सब मैंने तुमसे कहा सुनाया तात निर्विज ब्रह्म रूप उन अद्वितीय विष्णु का है निरंतर ध्यान करो इससे तुम अवश्य ही सनातन अविनाशी पद को प्राप्त करोगे देवर्षि नारद ने शंकर जी के मुख से इस प्रकार भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सुनकर उनकी भली भांति आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली जब भगवान ऐसे में चित्त लगाकर इस प्रश्न का नित्य पाठ करता है उसका सौ जन्मों में किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है महादेव जी के द्वारा कथित भगवान विष्णु के इस पावन स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पाठ करता है वह अमृत पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जो लोग अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान अनंत भगवान अच्युत का सदा ध्यान करते हैं और उपासकों के प्रभु उन परमेश्वर भगवान विष्णु का कीर्तन करते हैं वह परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि विशेष आयुज्य प्राप्त कर लेते हैं 17वां अध्याय श्री सुखदेव जी बोले तात पिताजी मनुष्य सदा भगवान विष्णु के भजन में ततपर रहकर किस मंत्र का जप करने से सांसारिक कष्ट से मुक्त होता है यह मुझे बताइए इससे सब लोगों का हित होगा श्री व्यास जी बोले बेटा मैं तुम्हें सभी मंत्रों में उत्तम अष्टाक्षर मंत्र बताऊंगा जिसका जप करने वाला मनुष्य जन्म और मृत्यु से युक्त संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है द्विज को चाहिए कि अपने हृदय कमल के मध्य भाग में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए जप करें एकांत जन शून्य स्थान में श्री विष्णु मूर्ति के सम्मुख अथवा जलाशय के निकट मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए साक्षात भगवान नारायण ही अष्टाक्षर मंत्र के ऋषि हैं दैवी गायत्री छंद है परमात्मा देवता है ओम का शुक्ल वर्ण है न रक्त वर्ण है मो कृष्ण वर्ण है ना रक्त है रा कुमकुम रंग का है य पिक्त वर्ण है ना अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाला है और य विविध वर्णों से युक्त है तात यह ओम नमो नारायण मंत्र समस्त प्रयोजनों का साधक है और भक्ति पूर्वक जप करने वाले लोगों को स्वर तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है यह सनातन मंत्र वेदों के प्रण सारभूत अक्षरों से सिद्ध होता है यह सभी मंत्रों में उत्तम श्री संपन्न और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है जो सदा संध्या के अंत में इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता हुआ भगवान नारायण का स्मरण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है यही उत्तम मंत्र है और यह उत्तम तपस्या है यही उत्तम मोक्ष तथा यही स्वर्ग कहा गया है पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैष्णव जनों के हित के लिए संपूर्ण वेद रहस्यों से यह सारभूत मंत्र निकाला है इस प्रकार जानकर ब्राह्मण को चाहिए कि इस अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण जप करे स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध स्थान में बैठकर पाप शुद्धि के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए जप दान होम गमन ध्यान तथा पर्व के अवसर पर और किसी कर्म के पहले तथा पश्चात इस नारायण मंत्र का जप करना चाहिए भगवान विष्णु के भक्त श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को पवित्र भाव से एकाग्रचित्त होकर सहस्त्र या लक्ष मंत्र का जप करे स्नान करके पवित्र भाव से जो ओम नमः नारायण मंत्र का 108 बार जप करता है वह निरामय परम देव भगवान नारायण को प्राप्त करता है जो इस मंत्र के द्वारा गंधा पुष्प आदि से भगवान विष्णु की आराधना करके इसका जप करता है वह महापातक से युक्त होने पर भी निस्तंधय्य मुक्त हो जाता है जय हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता है वह समस्त पापों से विशुद्ध चित्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करता है 1 लाख मंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि होती है 2 लाख के जप से मंत्र की सिद्धि होती है 3 लाख के जप से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है 4 लाख के जप से भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त होती है और 5 लाख के जप से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है इस प्रकार 6 लाख के जप से भगवान विष्णु में चित्त स्थिर होता है 7 लाख से भगवंत स्वरूप का ज्ञान होता है और 8 लाख से पुरुष निर्माण मोक्ष प्राप्त कर लेता है भज मात्र को चाहिए कि अपने अपने धर्म से युक्त रहकर इस मंत्र का जप करें यह अष्टाक्षर मंत्र सिद्धिदायक है आलस्य त्याग कर इसका जप करना चाहिए इसे जाप करने वाले पुरुष के पास दो स्वप्न असुर पिशाच सर्प ब्रह्म राक्षस चोर और छोटी-मोटी मानसिक व्याधियां भी नहीं फटकती हैं विष्णु भक्त को चाहिए वो रीट संकल्प एवं स्वस्थ होकर एकाग्र चित्त से इस नारायण मंत्र का जाप करें यह मृत्यु भय का नाश करने वाला है मंत्रों में सबसे उत्कृष्ट मंत्र और देवताओं को भी देवता आराध्य है यह ओम का आदि अष्टाक्षर मंत्र गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है इसका जप करने वाला मनुष्य आयु धन पुत्र पशु विद्या महान यश एवं धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है वेदों और ऋतियों की कथा अनुसार धर्म संबंध तथा सत्य है इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मंत्र रूपी नारायण मनुष्य को सिद्धि देने वाले हैं ऋषिptrigana देवता सिद्ध असुर और राक्षस इसी परम उत्तम मंत्र का जप करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं जो ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रों के विधान से अपना अंतकाल निकट जानकर इस मंत्र का जप करता है वह भगवान विष्णु के प्रसिद्ध परम पद को प्राप्त होता है भव्य बुद्धि वाले विरक्त पुरुष प्रसन्नता पूर्वक मेरी बातें सुनी मैं दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उच्च स्वर से यह आदेश देता हूं कि संसार रूपी सर्प के भानक विष का नाश करने के लिए यह ओम नारायण नमः मंत्र ही सत्य अमोग औषधि है पुत्र अश्वशो सुनो आज मैं दोनों बाहें ऊपर उठाकर सत्य पूर्वक कह रहा हूं कि अष्टाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है मैं भुजाओं को ऊपर उठाकर सत्य सत्य और सत्य कह रहा हूं वैसे बढ़कर दूसरा शास्त्र और भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है संपूर्ण शास्त्रों की आलोचना तथा बार-बार उनका विचार करने से एकमात्र यही उत्तम कर्तव्य सिद्ध होता है कि नित्य निरंतर भगवान नारायण का ध्यान ही करना चाहिए बेटा तुमसे और शिष्य से यह सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने कह सुनाया तथा नाना प्रकार की कथाएं भी सुनाई अब तुम भगवान जनादन का भजन करो महाबुद्धिमान पुत्र यदि तुम सिद्धि चाहते हो तो इस सर्वदुखनाशक अष्टाक्षर मंत्र का जप करो जो पुरुष शिव्या जी के मुख से निकले हुए इस तोत्र का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करेंगे ये धुले हुए श्वेत वस्त्र तथा राज हंसों के समान निर्मल विशुद्ध चित्त हो निर्भयता पूर्वक संसार सागर से पार हो जाएंगे 18वां अध्याय सूत जी बोले मुनिवरो तथा महामते भरद्वाज पूर्व काल में श्री कृष्ण देवान् से इस प्रकार नाना भांति की पावन पाप नाशक कथाएं सुनकर महाभाशु अन्न सिद्ध गणों के साथ भगवान नारायण की आराधना में तत्पर हो गए ब्राह्मण इस प्रकार मैंने आपसे पाप नाश करने वाली मार्कंडे आदि की विचित्र कथाएं कही अब आप और क्या सुनना चाहते हैं भरद्वाज जी बोले सूजी आपने पहले मुझसे वसु आदि देवताओं की सृष्टि का उस प्रकार वर्णन किया परंतु अश्विनी कुमारों तथा मरुद गणों की उत्पत्ति नहीं कही अतः अब से कहिए सूजी बोले महामते पूर्व काल में शक्ति नंदन श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण में मृद गणों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है तथा वायु देवता ने वायु पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति की भी पुष्टार्थ पूर्वक कही है अतः मैं यहां सक्षेक में इस सृष्टि का वर्णन करूंगा सुनिए प्रजापति दक्ष की एक कन्या अदिति नाम से प्रसिद्ध है उनके गर्भ से आदित्य नामक पुत्र हुआ आदिति कुमार आदितिको ट्वष्टा प्रजापति ने अपनी संज्ञा नाम की कन्या व्याह दी आदित्य भी ट्वष्टा की रूपपति एवं मनोरमा कन्या संज्ञा को पाकर उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे संज्ञा अपने पति के ताप को ना सह सकने के कारण कुछ काल के बाद अपने पिता के घर चली गई उस कन्या को देखकर पिता ने कहा बेटी तुम्हारी स्वामी सुर्यदेव तुम्हारा स्नेहपूर्वक पालन करते हैं या तुम्हारे साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करते हैं पिता की ऐसी बात सुनकर संज्ञा उनसे बोली तात मैं स्वामी के प्रचंड ताप से जल गई हूं यह सुनकर पिता ने उससे कहा बेटी तुम पति के घर चली जाओ पति की सेवा करना ही युति स्त्रियों का परम उत्तम धर्म है मैं भी कुछ दिनों के बाद आकर जमाता आदित्य देव की उष्णता को उसके शरीर से कुछ कम कर दूंगा पिता के यह कहने पर वह पुनः पति के घर लौट आई तथा कुछ दिनों के बाद क्रमशः मनु यम और यमी यमुना इन तीन संतानों का जन्म दिया किंतु पुनः जब सूर्य का ताप उससे नहीं सहा गया तब सज्ञा ने अपनी बुद्धि के बल से स्वामी के उपभोग के लिए अपनी छाया यादी प्रतिबिंब स्वरूपा एक स्त्री को उत्पन्न किया तथा उसे ही घर में रखकर वह उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके इधर-उधर विचरणने लगी आदित्य नंदन सूर्य ने भी उसे सज्ञा ही मानकर उसे अपनी जाया यानी भार्या रूपधारिणी छाय के घर से पुनः मनु शनेश्वर तथा तप्ति इन तीन संतानों को उत्पन्न किया छाया को अपने संतानों के प्रति पक्षपातपूर्ण बर्ताव करते देखकर यम ने अपने पिता से कहा तात यह हम लोगों की माता नहीं है पिता ने भी जब यह सुना तब उस भारिय से कहा सब संतानों के प्रति समान रूप से ही बर्ताव करो फिर भी छाया को अपने ही संतानों के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण बर्ताव करते देख यम और यमी ने उसे बहुत कुछ बुरा-भला कहा किंतु जब सूर्यदेव पास है तवे दोनों चुप हो गए यह दिक्छा ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा यम तुम प्रेतों के राजा बनो और यमी तुम यमुना नामक नदी हो जाओ छा का यह क्रूरतापूर्ण बर्ताव देखकर भगवान सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्र को शाप देते हुए बोले बेटा शनिशर तू क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह हो जाओ तेरी गणना पाप रहोगी बेटी तपती तू भी तपती नाम की नदी हो जा इसके बाद भगवान सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि संज्ञा कहां है उन्होंने ध्यान नेत्र से देखा संज्ञा उत्तर कुरु में अश्व का रूप धारण करके विचरण रही है तब वे स्वयं भी अश्व का रूप धारण करके वहां गए जाकर उन्होंने उसके साथ समागम किया उस अश्व रूप धारिणी संज्ञा के ही गर्भ से सूर्य के वीर्य से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए उनके शरीर सब देवताओं से अधिक सुंदर थे साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां प्रधार कर उन दोनों कुमारों को देवत्व तथा यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया साथ ही उन्हें देवताओं का प्रधान वैद्य बना दिया इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए फिर सूर्य देव ने अश्व का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर लिया तवष्टा प्रजापति की प्रतिज्ञा भी अश्व का रूप छोड़कर अपने साक्षात् स्वरूप में प्रकट हो गए उस अवस्था में सूर्यदेव त्वष्टा की पुत्री अपनी पत्नी सज्ञा को आदित्य लोक में ले गए तदनंतर विश्वकर्मा सूर्य के पास आए और उन्होंने विविध नामों द्वारा उनका सवन किया तथा उनकी अनुमति से ही उनके श्री अंगों की अतिशय उष्णता के अंश को कुछ शांत कर दिया महामति भरद्वाज तथा अन्य ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने आप लोगों से दोनों अश्विनी कुमारों के जन्म के उत्तम पुण्यमय पवित्र एवं पाप नाशक कथा कह सुनाई सूर्य के वे दोनों पुत्र देवताओं के वैद्य हैं अपने दिव्य रूप से सदा प्रकाशित होते रहते हैं उन दोनों के जन्म की कथा सुनकर मनुष्य इस भूतल पर सुंदर रूप से सुशोभित होता है और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वहां आनंद का अनुभव करता है हरि ओम 19वां अध्याय विश्वकर्मा द्वारा 108 नामों से भगवान सूर्य का स्तुवन भरत द्वादशी बोले सूत जी विश्वकर्मा ने जिन नामों के द्वारा भगवान सूर्य का स्तुवन किया था उन्हें मैं सुनना चाहता हूं आप सूर्य देव के उन नामों का वर्णन करें सूत जी ने कहा ब्राह्मण विश्वकर्मा ने जिन नामों द्वारा भगवान सविता का स्तुवन किया था उन सर्व पापहारी नामों को तुम्हें बतलाता हूं सुनो आदित्य अदिति के पुत्र सविता जगत के उत्पादक सूर्य संपत्ति एवं प्रकाश के श्रष्टा खग आकाश में विचरणने वाले पूषा सबका पोषण करने वाले गभस्तिमान सहस्त्रों किरणों से युक्त तिमिरउन्मंथन अंधकार नाशक शंभु कल्लाड़कारी स्वष्ट विश्कर्मा अथवा विश्वरूपी शिल्प के निर्माता martand mrutandr से प्रकट अशुभ शीघ्रगामी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कपिल कपिल वर्ण वाले अथवा कपिल मुनीश्वरु तपन तपने या ताप देने वाले भास्कर प्रकाशक रवि रव वेद्रती की ध्वनि से युक्त अथवा मूलल के रसों का आदान करने वाले अग्निगर्भ अपने भीतर अग्निमय तेज को धारण करने वाले अदिति पुत्र अदिति देवी के पुत्र शंभु कल्याण के उत्पादक तिमिर नाशन अंधकार का नाश करने वाले अंशुमा अनंत किरणों से प्रकाशमान अंशुमाली किरणमाला मंडित तमोगधन अंधकारनाशक तेजसानिधि तेज अथवा प्रकाश के भंडार आतपी आतप या घाम प्रकट करने वाले मंडली अपने मंडल या विंब से युक्त मृत्यु मृत्यु स्वरूप अथवा मृत्यु के अधिष्ठा यम को जन्म देने वाले कपिल सर्वतापन भूर या सुनहरी किरणों से युक्त होकर सबको संताप देने वाले हरि सूर्य अथवा पापहारी विश्व सर्वरूप महातेज महातेजस्वी सर्व रत्नप्रभाक संपूर्ण रत्नों तथा प्रभाव पूज्य को प्रकट करने वाले अंशुमाली तिमरा किरणों की माला धारण करके अंधकार को दूर करने वाले ऋग्यजुसाम भावित ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद इन तीनों के द्वारा भावित या प्रतिमादित प्राणाविस्कर्ण प्राणों के आधारभूत अन आदि की उत्पत्ति और जल की वृष्टि करने वाले मित्र मित्र नामक आदित्य अथवा सबके सुरहद सुप्रदीप भली भांति प्रकाशित होने वाले अथवा सर्वत उत्तम प्रकाश बिखेरने वाले मनोजव मन के समान या उससे भी अधिक तीव्र वेग वाले यज्ञेश यज्ञों के स्वामी नारायण स्वरूप गोपति ऋणों के स्वामी अथवा भूमि एवं गांवों के पालक श्रीमान कांतिमान भूतज्ञ संपूर्ण भूतों के ज्ञाता अथवा भूतकाल की बातों को जानने वाले क्लेश नाशन सब प्रकार के क्लेशों का नाश करने वाले अमित्रहा शत्रुनाशक शिव कल्याण स्वरूप हंस आकाश रूपी सरोवर में विचरण करने वाले एकमात्र राजहंस अथवा सबके आत्मा नायक नेता अथवा नियंता प्रियदर्शन सबका प्रिय देखने या चाहने वाले अथवा जिनका दर्शन प्राणी मात्र को प्रिय है ऐसे शुद्ध मलिनता से रहित विरोचन अत्यंत प्रकाशमान केशी किरण स्वरूपी केशों से युक्त सहस्त्रान्शु असंख्य किरणों के पुज्ज प्रतरद्रण अंधकार आदि का विशेष रूप से संहार करने वाले धर्मरश्मि धर्ममय किरणों से युक्त अथवा धर्म के प्रकाशक पतंग किरण स्वरूपी पंखों से उड़ने वाले आकाशचारी पक्षीश्वर रूप विशाल महान आकार वाले अथवा विशेष रूप से शोभायमान विश्वसंसुत समस्त जगत जिनकी स्तुति गुणगान करता है ऐसे दुर्विज्ञेय गति जिनके स्वरूप को जानना या समझना अत्यंत कठिन ऐसे शूर शौर्यशाली तेजोराशि तेज के समूह महायशः महान यश से संपन्न भ्राजश्रु दीप्तिमान ज्योतिसामिषे तेजोमय ग्रह नक्षत्रों के स्वामी विजिष्णु विजयशी विश्वभावन जगत के उत्पादक प्रव विष्णु प्रभावशाली अथवा जगत की उत्पत्ति के कारण प्रकाश आत्मा प्रकाश स्वरूप ज्ञान राशि ज्ञान निधि प्रभाकर उत्कृष्ट प्रकाश फैलाने वाले आदित्य विश्वह आदित्य रूप से जगत के दृष्टा या साक्षी अथवा संपूर्ण संसार के नेत्र रूप यज्ञकर्ता जगत को जल एवं जीवन प्रदान करके ज्ञान यज्ञ संपन्न करने वाले नेता अंधकार का नयन अपसारण कर देने वाले यशकस्कर यश का विस्तार करने वाले विमल्ल निर्मल स्वरूप वीरवान शक्तिशाली ईश ईश्वर योग्य भगवान श्री हरि से कर्म योग का ज्ञान प्राप्त करके उसका मनु को उपदेश करने वाले योगभवन योग को प्रकट करने वाले अमृतात्मा शिव अमृत स्वरूप शिव नित्य सनातन वर्णय वर्णी आश्रम लेने योग्य वर्ध उपासक को मनोवाचित वर देने वाले प्रभु सब कुछ करने में समर्थ धरंद धन दान करने वाले प्राणद प्राण दाता श्रेष्ठ सबसे उत्कृष्ट कामद मनोवाचित वस्तु देने वाले काम स्वरूप प्रभु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तरणी संसार सागर से तारने वाले शाश्वत सनातन पुरुष शास्ता शासक या उपदेशक शास्त्रज्ञ समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तपन तपने वाले या ताप देने वाले शय सबके अधिष्ठान या आश्रय वेदगर्भ शुक्ल यजुर्वेद को प्रकट करने वाले विभु सर्वत्र व्यापक वीर शूरवीर शांत क्षमयुक्त सावित्रीवल्लभ गायत्री मंत्र के अधिदेवता धेय ध्यान करने योग्य विश्वेश्वर संपूर्ण जगत के ईश्वर भर्ता सबका भरण पोषण करने वाले लोकनाथ संसार के रक्षक महेश्वर परमेश्वर महेंद्र देवराज इंद्र स्वरूप वरुण पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण नामक आदित्य धाता जगत का धारण पोषण करने वाले अथवा धता नामक आदित्य विष्णु व्यापक अथवा विष्णु नामक आदित्य अग्नि अग्निश्वर दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके प्रकाश पूर्ण दिन को प्रकट करने वाले उन महात्मा विश्वकर्मा ने परियुक्त नामों द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया इससे भगवान सूर्य को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उन विश्वकर्मा से बोले प्रजापति आपके बुद्धि में जो बात है आप जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं वह मुझे ज्ञात है अतः आप मुझे शान चक्र पर चढ़ाकर मेरे मंडल को छांट दें इससे मेरी उष्णता कुछ कम हो जाएगी ब्राह्मण भगवान सूर्य के यूं कहने पर विश्वकर्मा ने वैसा ही किया विप्रवर उस दिन से प्रकाश स्वरूप सविता विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा के लिए शांत हो गए तथा उनकी उष्णता कम हो गई इसके बाद वे द्वष्टा से बोले अनग क्योंकि आपने 108 नामों के द्वारा मेरी स्तुति की है इसलिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देने के लिए उद्यत हूं कोई वर मांगिए भगवान सूर्य के यूं कहने पर विश्वकर्मा बोले देव यदि आप मुझे वर देने को उद्यत हैं तो यह मुझे वर प्रदान कीजिए देव भास्कर जो मनुष्य इन नामों के द्वारा प्रतिदिन आपकी स्तुति करे उस भक्त पुरुष के सारे पापों का आप नाश कर दे विश्वकर्मा के यूं कहने पर दिन प्रकट करने वाले भगवान भास्कर उनसे बहुत अच्छा कह कर चुप हो गए तथास्तु सूर्यमंडल में निवास करने वाली संज्ञा को निर्भय करके सूर्यदेव को संतुष्ट कर विश्वकर्मा अपने स्थान की ओर चले गए 20 वाद्य मारुसो की उत्पत्ति श्री सूत जी बोले द्विज श्रेष्ठ अब मैं मारुतों की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र आदि देवताओं द्वारा दिति के पुत्र दैत्यगण पराजित हो गए थे उस समय दिति जिसके पुत्र नष्ट हो गए थे महेंद्र के अभिमान को चूरने करने वाले पुत्र की इच्छा मन में लेकर अपने पति कश्यप ऋषि की आराधना करने लगी तपस्या से संतुष्ट हो गए रुचि ने दिति के भीतर गर्भ का आधान किया फिर वे उसे इस प्रकार बोले यदि तुम पवित्र रहती हुई 100 वर्षों तक इस गर्भ को धारण कर सकोगी तो उसके बाद इंद्र का दर्प चूरन करने वाला पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा कश्यप जी के यह कहने पर दिति ने उस गर्भ को धारण किया इंद्र को भी जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब वे बूढ़े ब्राह्मण के वेश में दिति के पास आए और रहने लगे कपसाल वश पूर्ण होने में कुछ ही कमी रह गई तब एक दिन दीति भोजन के पश्चात पैर धोए बिना ही शैया पर आरूढ़ हो सो गई इधर इंद्र ने भी अवसर प्राप्त हो जाने से वज्र हाथ में ले तिथि के उदर में प्रविष्ट हो वज्र से उस गर्भ के सात टुकड़े कर दिए उनके द्वारा काटे जाने पर वह गर्भ रोने लगा तब इंद्र ने मारोदी मत रो यूं कहते हुए पुनः एक-एक के सात-सात टुकड़े कर डाले इस तरह सात-सात टुकड़ों में बटे हुए वे सातोखंड मारुत नाम से विख्यात हुए क्योंकि जन्म होते ही इंद्र ने उन्हें मारुदीहि इस प्रकार कहा था ये सभी इंद्र के सहायक मरुत नामक देवता हुए मुने इस प्रकार मैंने तुमसे देवता असुर नर नाग राक्षस और आकाश आदि भूतों की सृष्टि का वर्णन किया जो इसका भक्ति पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करता है भाव विष्णु लोक को प्राप्त होता है 21 वा अध्याय सूर्य वंश का वर्णन भरतद्वाज जी बोले सुज्जी आपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन किया विचित्र कथाएं सुनाई अब मुझसे राजाओं के वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित का वर्णन किया सुज्जी बोले पुराणों में राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है यहां मैं राजाओं के वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित का संक्षेप से वर्णन करूंगा महामति विप्रवर इसे आप तथा अन्य मुनि भी जो कथा श्रवण के लिए यहां आकर ठहरे हुए हैं सुने सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनसे मरीचि मरीचि से कश्यप कश्यप से सूर्य सूर्य से मनु मनु से इस्वाकु इस्वाकु से विकुक्षि विकुक्षि से द्योत द्योत से वेन वैंसे पृथु और पृथु प्रुथु से पृथुवाश्व की उत्पत्ति हुई पृथुवाश्व से असंख्यात ताश्व असंख्यात ताश्व से मानधाता मानधाता से पुरुकुत्स्य पुरुकुत्स्य से ऋषत ऋषत से अभिशंभु अभिशंभु से दारुण दारुण से सगर सगर से हरयश्व हरयश्व से हारित हारित से रोहिताश्व रोहिताश्व से अंशुमान तथा अंशुमान से भगीरथ उत्पन्न हुए भगीरथ से सौदास सौदास से शत्रुंदम शत्रुंदम से अनरण्य अनरण्य से दीर्घबाहु दीर्घबाहु से अज अज से दशरथ दशरथ से श्रीराम श्रीराम से लव लव से पद्म पद्म से अनुपर्ण और अनुपर्ण से बस्त्रपाणि का जन्म हुआ वस्त्रपान से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुद्ध बुद्ध की उत्पत्ति हुई बुद्ध से सूर्य वंश समाप्त हो जाता है सूर्य वंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं उनमें से मुख्य मुख्य लोगों का यहां वर्णन किया गया है जिन्होंने पूर्व काल में इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया है मुने यहां मैंने सूर्य वंश का वर्णन किया है जिसमें प्राचीन काल में अनेकानेक नरेश हो गए हैं अब मेरे द्वारा बतलाई जाने वाले चंद्रवंशीय परम उत्तम राजाओं का वर्णन आप लोग सुने 22 वा अध्याय चंद्रवंश का वर्णन सुज्जी बोले महामुने भरद्वाज अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो अन्य पुराणों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है अतः इस समय मैं यहां संक्षेप से इसका वर्णन करता हूं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए उनके मानस पुत्र मरीचि हुए मरीचि से दक्षायणी के गर्भ से कश्यप जी उत्पन्न हुए कश्यप से अदिति के गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ सूर्य से सुवर चला सज्ञा के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई मनु के द्वारा सुरोपा के गर्भ से सोम और सोम के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बुध का जन्म हुआ तथा बुध के द्वारा इला के गर्भ से राजा पुरुराव उत्पन्न हुए पुरुरावा से आयु का जन्म हुआ आयु द्वारा रूपवती के गर्भ से नहुष हुए नहुष के द्वारा पितृवती के गर्भ से ययाति हुए और ययाति से शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु का जन्म हुआ पुरु के द्वारा वंशदा के गर्भ से संपाति और उससे भानुदत्त के गर्भ से सार्वभौम हुआ सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज का जन्म हुआ भोज के लिंगाक के गर्भ से दुष्यंत अर्थुशन के शकुंतला से भरत हुआ भरत के नन्दा से अजमीढ़ नामक पुत्र हुआ अजमीढ़ के सुदेवी के गर्भ से पृष्णी हुआ तथा पृष्णी के उग्रसेना के गर्भ से प्रसर का आविर्भाव हुआ प्रसर के बहुरूपा के गर्भ से शंतनु हुए शंतनु से योजनगंधा ने विचित्रवीर्य को जन्म दिया विचित्रवीर्य के अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ पांडु से कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन हुआ अर्जुन से सुभद्रा ने अभिमन्यु को उत्पन्न किया अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से परीक्षित हुआ परीक्षित के मातृवती से जन्मेजय उत्पन्न हुआ और जन्मेजय की पुण्यवती के, के गर्भ से शतानीक की उत्पत्ति हुई शतानीक के पुष्ववती से सहस्रानिक हुआ सहस्रानिक से मृगवती से उदयन उत्पन्न हुआ और उदयन के वासवदत्ता के गर्भ से नरवाहन हुआ नरवाहन के अश्वमेधा से क्षेमक हुआ यह क्षेमक ही पांडव वंश का अंतिम राजा है इसके बाद सोम वंश निवृत्त हो जाता है जो पुरुष इस उत्तम राजवंश का सदा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त एवं विशुद्ध चित्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है जो इस पवित्र वंश वर्णन को प्रतिदिन स्वयं पढ़ता अथवा श्राद्ध काल में पितृगणों को सुनाता है उसके पितरों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है द्विज यहां मैंने आपसे सोमवंशी राजाओं का पाप नाशक पंचानन कीर्तन सुनाया विप्रवर अब मेरे द्वारा बताए जाने वाले 23वा अध्याय 14 मन मंत्रों का वर्णन सुज्जी बोले प्रथम स्वयं भू मन मंत्र है उसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है ऋष्टि के आदिकाल में स्वारोचिश नामक द्वितीय मनु हुए थे उस स्वारोचिश मनुवंतर में इपश्चित नामक देवराज इंद्र थे उस समय के देवता पहरावत और तुषित नाम से प्रसिद्ध थे उर्ज स्तंभ सुप्राण दंत निरुषभ वरियान ईश्वर और सोम ये उस मनुवंतर में सप्तर्षि थे इसी प्रकार स्वारोचिश मनु के किम पुरुष आदि पुत्र उन दिनों भूमंडल के राजा थे द्वितीय मनु उत्तम नाम से प्रसिद्ध हुए उनके समय में सुधामा सत्य शिव प्रतरदंत और वंशवर्ती अथवा वशेवर्ती ये पांच देवगण थे इनमें से प्रत्येक गण में 12 12 व्यक्ति थे इन देवताओं के इंद्र का नाम था सुशांति उन दिनों जो सप्तर्षि थे उनकीvnd अज्ञात थी इस मनवंतर में परशु और चित्र आदि मनुपुत्र राजा थे चौथे मनु का नाम था तामस उनके मनमंतर में देवताओं के पर सत्य और सुधि नाम वाले गण थे इनमें से प्रत्येक गण में 27 सत्ताई 27 देवता थे इन देवताओं के राजा इंद्र का नाम था भूशुंडी उस समय हिरण्यरोमा देवासरी उर्ध्वबाहु देवबाहु सुधामा परजन्य और मुनि ये सप्तर्षि थे ज्योतिर्धाम पृथु काश्य अग्नि और धनक ये तामस मनु के पुत्र इस भूमंडल के राजा थे पांचवें मनु का नाम था रैवत उनके मनवंतर में अमित नीरज वैकुंठ और सुमेधा ये देवताओं के गण थे इनमें से प्रत्येक गण में 14 14 व्यक्ति थे इन देवताओं के जो इंद्र थे उनका नाम था असुरंतक उस समय सप्तक आदि मनुपुत्र भूतल के राजा थे शांत शांत में विद्वान तपस्वी मेधावी और सुतपा ये सप्तर्षि थे छठे मनु का नाम चाक्षुस था उनके समय में पुरु और शतद्रु आदि मनुपुत्र राजा थे उस समय अत्यंत शांत रहने वाले लेख आप्य प्रसूत भव्य अप्रथित ये पांच महानुभाव देवगण थे इन पांचों गणों में आठ-आठ व्यक्ति थे इनके इंद्र का नाम मनोजव था उन दिनों मेधा सुमेधा विरजा हविष्मान उत्तम मतिमान और सहिष्णु ये सप्तर्षि थे सातवें मनु को वैवस्वत कहते हैं जो इस समय वर्तमान है इनके इश्वक और क्षत्रिय जाति के पुत्र भूपाल हुए इस मनवंतर में आदित्य विश्ववसु और रुद्र आदि देव गण हैं और पुरंदर इनके इंद्र हैं वसिष्ठ कश्यप अत्रि जमदग्नि गौतम विश्वामित्र और भरतवाज ये इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं अब भविष्य मनवंतरों का वर्णन किया जाता है आदित्य से संध्या के गर्भ से उत्पन्न हुए जोमनु हैं उनकी चर्चा पहले हो चुकी है और छाया के गर्भ से उत्पन्न दूसरे मनु हैं इनमें प्रथम उत्पन्न हुए जो सावर्ण मनु हैं उनके ही सावरनिक नामक आठवें मनवंतर का वर्णन सुनिए सावर्ण ही आठवे मनु होंगे उस समय सुतप आदि देवगण होंगे और बलि उनके इंद्र होंगे दीप्तिमान गालाव नामा कृप अश्वथमा दैश अरुष्यश्रु ये सप्तर्षि होंगे विराज पूर्वरीय अर निर्मूक आदि सावर्ण मनु के पुत्र राजा होंगे नवे भावी मनु दक्षसावर्णी है धृति कीर्ति दीप्ति केतु पंचहस्त निरामय तथा पृथुश्रवा आदि दक्षसावरणी मनु के पुत्र उस समय राजा होंगे उस मनवंतर में मरिची गर्भ सुधर्मा और हविष्मान ये देवता होंगे और उनके इंद्र अबदूत नाम से प्रसिद्ध होंगे सवन कृतिमान हव्य वसु मेधातिथि तथा ज्योतिषमान और सत्य ये सप्तर्षि होंगे 10वें मनु ब्रह्मासावरणी होंगे उस समय विरुद्ध आदि देवता और उनके शांति नामक इंद्र होंगे अविष्मान सुकृति सत्य तपमूर्ति नाभा प्रतिमोघ और सप्तकेतु ये सप्तर्षि होंगे सुक्षेत्र उत्तम भृशेण आदि ब्रह्मसावरणी के पुत्र राजा होंगे 11वें मनवंतर में धर्मसावरणी नामक मनु होंगे उस समय सिंह सवंत आदि देवगण और उनके दिवसपति नामक इंद्र होंगे निर्मोह तत्वदर्शी निकंप निरुत्साह धृतिमान और ऋच्छ ये सप्तर्षि होंगे चित्रसेन और विचित्र आदि धर्मसावरणी मनु के पुत्र राजा होंगे 12वें मनु रुद्रसावरणी होंगे उस मनवंतर में कृतधावा नामक इंद्र और हरित रोहित सुमना सुकर्मा तथा सुतपा नामक देवगण होंगे तपस्वी चारुतपा तपोमूर्ति तपोरति तपोधृति ज्योति और तप ये सप्ताशी होंगे रुद्रसावरनी के पुत्र देववान और देवश्रेष्ठ आदि भूमंडल के राजा होंगे तेरहवें मनु का नाम रुचि होगा उस समय त्रदवी बाण अर्सुधर्मा नामक देवगण तथा उनके ऋषब नामक इंद्र होंगे निश्चित अग्नितेजा बपुष्मान धृष्ट वारुणी हविष्मान और भव्यमुति नहुष ये सप्तर्षि होंगे उस मनु के सुधर्मा तथा देवानिक आदि पुत्र भोपाल होंगे 14वे भावी मनु का नाम भौम होगा उस समय सुरुचि नामक इन्द्र और चक्षुस्मान पवित्र तथा कनिष्ठा भ नामक देवगण होंगे अग्निबाहु सूची शुक्र माधव शिव अभिम अर्जितशवास ये सप्तर्षि होंगे तथा उस भौम मनु के पुत्र कुरु गम्भी और ब्रह्मा आदि भूतल के राजा होंगे इस प्रकार मैंने आपसे 14ह मनुवंतरों का और उन-उन मनु के पुत्र तत्कालीन राजाओं का वर्णन किया जिनके द्वारा इस वसुधा का पालन होता है प्रत्येक मनवंतर में मनु सप्तर्षि देवता और भूपाल मनुपुत्र तथा इंद्र ये अधिकारी होते हैं ब्रह्मांड इन 14वें मनवंतरों के व्यतीत हो जाने पर 1000 चतुर्युग का समय बीत जाता है यह ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है साधु शिरोमणि फिर उतने ही प्रमाण की उनकी रात्रि होती है उस समय सर्व भूतों की आत्मा साक्षात भगवान नुसिह ब्रह्म रूप धारण करके शयन करते हैं विप्रवर सर्वत्र व्यापक एवं आदि विधाता सर्व रूप भगवान जनादन उस समय समस्त त्रिभुवन को अपने में लीन करके अपनी योग माया का आश्रय ले शयन करते हैं फिर जागृत होने पर वे भगवान पुरुषोत्तम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः योग व्यवस्था तथा सृष्टि करते हैं ब्रह्मण इस प्रकार मैंने मनु देवगण भोपाल मनुपुत्र और ऋषि इन सब का आपसे वर्णन किया आप इन सबको पालनकर्ता भगवान विष्णु की विभूतियां ही समझें 24 वा अध्याय सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का भगवत प्रेम उनका भगवत दर्शन के हेतु तपस्या के लिए प्रस्थान श्री सूजी कहते हैं अब मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंशानुचरित का वर्णन करूंगा जो श्रोताओं का भी पाप नष्ट करने वाला है मुने मैंने पहले सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जिन मनुपुत्र इशवाकु नामक भूपाल की चर्चा की थी उनके चरित्र का वर्णन अब मुझसे सुने महाभाग इस पृथ्वी पर सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम से प्रसिद्ध था एक शोभयमान दिव्यपुरी है वह अमरावती से भी बढ़कर सुंदर और 30 योजन लंबी चौड़ी थी हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों के समूह तथा कल्पवृक्ष के समान कांतिमान वृक्ष उस पूरी की शोभा बढ़ाते थे चारदीवारी अट्टारी का प्रतोली गलियां राजमार्ग और स्वर्ण की सी कांति वाले फाटकों से वह बड़ी शोभा पा रही थी अलग-अलग बने हुए उसके चौराहे बहुत सुंदर लगते थे वहां के महल कई मंजिल ऊंचे थे नाना प्रकार के भांडों भाति-भाति के सामानों का सुंदर ढंग से क्रय-विक्रय होता था। कमलों और उत्पनों से सुशोभित जल से भरी हुई बावलियां उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थीं। दिव्य देवालय तथा वेद मंत्रों के घोष उस नगरी की श्री वृद्धि करते थे। वीणा, बेणु, मृदंग आदि के कृष्ट शब्दों से वह पूरी गूंजती रहती थी। शाल, साखू, ताल, ताड़, नारियल, कटहल आवला जामुन आम और कपित थे कैथ आदि के वृक्षों तथा अशोक पुष्पों से अयोध्यापुरी की बड़ी शोभा होती थी वहां सब जगह नाना प्रकार के बगीचे और फल वाले वृक्ष पुरी की शोभा बढ़ाते थे मल्लिका मूतिया या बेला मालती चमेली पाडर नागकेसर चंपा कनेर कनक चंपा और केतकी केवड़ा आदि पुष्पों से मानो उस पुरी का श्रृंगार किया गया था कीला हरफा रेवड़ी जायफल और बिजौरा नींबू चंदन की सी गंध वाले तथा दूसरे प्रकार के संतरे आदि बड़े-बड़े फल उसकी शोभा बढ़ाते थे गीत और वाद्य में कुशल पुरुष उस पुरी में प्रतिदिन आनंदोत्सव मचाए रहते थे वहां के स्त्री पुरुष रूप वैभव तथा सुंदर नेत्रों से संपन्न थे वहां पुरी नाना देशों के मनुष्यों से भरी पुरी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित तथा अनेकानिक अनेक कांतिमान देवोपम राजकुमारों से युक्त थी वहां देवदागनों के समान श्रेष्ठ एवं रूपवती वनिताएं निवास करती थीं बृहस्पति के समान तेजस्वी सतकवि ब्राह्मण उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे कल्पवृक्ष से भी बढ़कर उदार नगरी को और वैश्यों उच्चै शवा के समान श्रेष्ठ घोड़ों अधिक गजों के समान विशालकाय हाथियों से वह पूरी बड़ी शोभा पाती थी इस प्रकार नाना वस्तुओं से भरी पूरी अयोध्यापुरी इंद्रपुरी अमरावती के समता करती थी पूर्व काल में नारद जी ने उस पुरी को देखकर भरे सभा में यह श्लोक कहा था स्वर्ग की सृष्टि करने वाले विधाता का यह सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया क्योंकि अयोध्यापुरी उससे भी बढ़कर मनोवाचित भोगों से संपन्न हो गई इश्वकों इसी अयोध्या में निवास करते थे वे राजा के पद पर अभिशिप्त हो पृथ्वी का पालन करने लगे उन महान बलशाली नरेश ने धर्म युद्ध के द्वारा समस्त भूपानों को जीत लिया था माणिक के बने मुकुटों से अलंकृत अनेक छोटे-छोटे मंडलों के शासक राजाओं के भक्ति तथा भयपूर्वक प्रणाम करने से उनके दोनों चरणों में मुकुटों की रगड़ से चिन्ह बन गया था मनुपुत्र प्रतापी राजा इश्वकु अपने राजोचित तेज से इंद्र के समानता करते थे वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे उनका बल कभी क्षीण नहीं होता था वे धर्मात्मा भोपाल वेदवत्ता ब्राह्मणों के साथ धर्म और न्याय पूर्वक इस समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करते थे उन बलशाली नरेश ने संग्राम में अपने तीखे शस्त्रों से समस्त भूपों को जीतकर उनका मंडल अपने अधिकार में कर लिया था ब्राह्मण प्रतापी राजा इश्वपुन ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ और नाना प्रकार के दान करने वाले पर लोकों पर भी विजय प्राप्त करनी थी वे अपने दोनों भुजाओं द्वारा पृथ्वी का जिह्वा के अग्रभाग से सरस्वती का वक्षस्थल से राजलक्ष्मी का और हृदय से भगवान लक्ष्मीपति की भक्ति का भार वहन करते थे एक वस्त्र पर खड़े हुए भगवान हरि का बैठे हुए लक्ष्मीपति का और सोए हुए अनंत देव का निर्मल चित्र बनवाकर क्रमशः प्रातिक मध्याह्न काल और संध्या काल में तीनों समय वे महात्मा भगवान विष्णु के उन तीनों रूपों का गंध तथा पुष्प आदि के द्वारा पूजन करते और उस पट पर प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करके प्रसन्न रहते थे उन्हें स्वप्न में भी नागराज अनंत की शय्या पर सोए हुए काले मेक के समान श्याम वर्ण कमललोचन पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण विष्णु का दर्शन हुआ करता था राजा ने भगवान के समान श्यामवर्ण वाले मेघ में अत्यंत सम्मानपूर्ण बुद्धि कर ली थी भगवान श्री कृष्ण के नाम से युक्त कृष्णसार मृग में और कृष्णवर्ण वाले कमल में वे पक्षपात रखते थे साधु शिरोमणि उस राजा के मन में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की अत्यंत उत्कट अभिलाषा जागृत हुई उनकी वह तृष्णा अपूर्व ही थी जब उनकी तृष्णा बहुत बढ़ गई तब वे बुद्धिमान भोपालमणि 25वा अध्याय ईश्ववाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति भरतदत्त जी ने पूछा महामते उन महात्मा राजा ने किस प्रकार गणेश जी का स्तवन किया तथा उन्होंने जिस प्रकार तपस्या की उसका आप मुझसे वर्णन करें सुजी बोले द्विज गणेश चतुर्थी के दिन राजा ने त्रिकाल स्नान करके रक्त वस्त्र धारण किया और लाल चंदन लगाकर मनोहर लाल फूलों तथा रक्त चंदन मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराके विधिवत उनका पूजन किया स्नान कराने के बाद उनके श्री अंगों में लाल चंदन लगाया फिर रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की तदनंतर उन्हें घृत और चंदन मिला हुआ धूप निवेदन किया अंत में हल्दी घी और गुड़खंड के मेल से तैयार किया हुआ मधुर नैवेद्य अर्पण किया इस प्रकार सुंदर विधि पूर्वक भगवान विनायक का पूजन करके राजा ने उनकी स्तुति आरंभ की इश्व को बोले मैं महान देव गणेश जी को प्रणाम करके उन विघ्नराज का स्तवन करता हूं जो महान देवता एवं गणों के स्वामी हैं शूरवीर तथा अपराजित हैं और ज्ञान वृद्धि कराने वाले हैं जो 1 2 तथा 4 दांतों वाले हैं जिनकी चार भुजाएं हैं जो तीन नेत्रों से युक्त और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं जिनके नेत्र रक्त वर्ण हैं जो वर देने वाले हैं जो माता पार्वती के पुत्र हैं जिनके सुफ जैसे कान हैं जिनका वर्ण कुछ-कुछ लाल है जो दंडधारी तथा अग्निमुख हैं एवं जिन्हें होम प्रिय है तथा जो प्रथम पूजित न होने पर मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्नकारी होते हैं उन भीमकाय और उग्र स्वभाव वाले पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूं जो मद से मत््त रहते हैं जिनके नेत्र भयंकर हैं और जो भक्तों के विघ्न दूर करने वाले हैं करोड़ों सूर्य के समान जिनकी कांति है खान से काटकर निकाले हुए कोयले की भांति जिनकी श्याम प्रभा है तथा जो विमल और शांत हैं उन भगवान विनायक को मैं नमस्कार करता हूं मेरुगिरि के समान भू और हाथी के मुख सदृश मुख वाले कैलाशवासी गणपति को नमस्कार है विनायक देव आप रूपधारी और ब्रह्मचारी हैं भक्त जनाब की स्तुति करते हैं आपको बारंबार नमस्कार है पुराण पुरुष आपने पूर्ववर्ती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हाथी का स्वरूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया था शिवपुत्र आपने ऋषि और देवताओं पर अपना स्वामित्व प्रकट कर दिया है इसी से देवगण आपकी प्रथम पूजा करते हैं सर्वविग्नेश्वर यदि मनुष्य रक्त वस्त्र धारण कर नियमित आहार करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए लाल पुष्पों और रक्त चंदन युक्त जल से चतुर्थी के दिन तीनों काल या एक काल में आप काम रूपी सर्वज्ञ गणपति का पूजन करें तथा आपका नाम जपे तो वह पुरुष राजा राजकुमार राज्य मंत्री को राज्य अथवा समस्त राष्ट्र सहित अपने वश में कर सकता है विनायक मैं आपकी स्तुति करता हूं आप मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक श्रवण एवं विशेष रूप से पूजन किए जाने पर मेरी तपस्या के विघ्न को दूर कर दें संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है उसी फल को मनुष्य भगवान विनायक का कर श्रवण करके पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है उस पर कभी संकट नहीं आता उसका कभी तिरस्कार नहीं होता और न उसके कारण में विघ्न ही पड़ता है वह जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है वह 6 महीनों तक निरंतर पाठ करने से गणेश जी से मनोवाच्छित वर प्राप्त करता है और 1 वर्ष में पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर लेता है इसमें तनिक भी संशय नहीं है सुज्जी बोले द्विजोत्तम गण इस प्रकार राजा इश्वकु पहले गणेश जी का सवन करके फिर तपस्वी का वेश धारण कर तप करने के लिए वन में चले गए साख की त्वचा के समान मुलायम एवं बहुमूल्य वस्त्र त्याग कर वे श्रेष्ठ महाराज कमर में वृक्षों की कठोर छाल पहनने लगे दिव्य रत्नों के हार और कड़े निकालकर हाथ में अक्ष सूत्र तथा गले में कमल गट्टों की बनी हुई सुंदर माला धारण करने लगे इसी प्रकार वे नरेश मस्तक पर से रत्न तथा स्वर्ण से सुशोभित मुकुट हटाकर वह तपस्या के लिए जटाजुट रखने लगे इस प्रकार वशिष्ठ जी के कथन अनुसार तपस्विश धारण कर तपोवन में प्रविष्ट हो वे शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्मे प्रवृत्त हो गए महातपस्वी राजा ईशवाकु ग्रीष्म ऋतु में पंचआग्ने के बीच स्थित होकर तपस्या करते थे वर्षा के समय खुले मैदान में रहते और शीतकाल में सरोवर के जल में खड़े होकर तप करते थे इस प्रकार समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके मन को भगवान विष्णु में लीन कर वाद साक्षर मंत्र का जप करते और वायु पीकर रहते हुए उन महात्मा राजा के समक्ष लोकपितामह भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए उन चार मुखों वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी को आया देख राजा ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम एवं उनकी स्तुति करके संतुष्ट किया राजा बोले संसार के सृष्टि करने वाले तथा वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ चार मुखों वाले महात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को नमस्कार है इस प्रकार स्तुति की जाने पर जगत श्रष्टा ब्रह्मा जी ने राज्य त्याग कर तपस्या में लगे हुए उन शांत एवं महान सुखी श्रेष्ठ नरेश से कहा ब्रह्मा जी बोले राजन समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले तुम्हारे पिता महासूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही सभी मुनियों के मान्य हैं तुम्हारे पिता और पितामह ने भी पूर्व काल में तीव्र तपस्या की थी उन्हीं के समान आज तुम भी तप कर रहे हो महामतेन उपशेषि सारा राज्य भोग छोड़कर किस लिए यह घोर तप कर रहे हो इसका कारण बताओ ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर राजा ने उनको प्रणाम करके कहा ब्राह्मण मैं तपोबल से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान मधुसूदन का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा लेकर यह ऐसा तप कर रहा हूं राजा के यूं कहने पर कमलजमा ब्रह्मा जी ने हंसते हुए से उनसे कहा ताजन सर्वत्र व्यापक भगवान नारायण का दर्शन तुम केवल तपस्या से नहीं कर सकोगे औरों की तो बात ही क्या है हमारे जैसे लोगों को भी क्लेश नाशन भगवान केशव का दर्शन नहीं हो पाता महामते मैं तुम्हें एक पुरातन पवित्र कथा सुनाता हूं सुनो प्रलय की रात में कमललोचन भगवान विष्णु ने समस्त लोगों को अपने में लीन कर लिया और सनंदन आदि मुनियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अनंत नामक शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा का आश्रय ले सो गए राजन उन सोए हुए भगवान की नाभि से प्रकाशमान एक बहुत बड़ा कमल उत्पन्न हुआ पूर्व काल में उस प्रकाशमान कमल पर सर्वप्रथम मुझे वेदवेत्ता ब्रह्मा का ही आविर्भाव हुआ तत्पश्चात नीचे की ओर दृष्टि करके मैंने खान से काट कर निकाले हुए कोयले के समान श्याम वर्ण वाले भगवान विष्णु को शेषनाग की शय्या पर सोते देखा उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति सुंदर जान पड़ती थी दिव्य रत्नों के आभरणों से उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी और उनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था महामते उस समय मैंने उन अनंत देवशेषना का भी दर्शन किया जिनका आकार कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत था तथा जो हजारों घणों की मणियों से अत्यंत दैदीप्यमान हो रहे थे नुपश्रेष्ठ शर्म भरी बहाओं ने देखकर मैं फिर उनका दर्शन न पा सका इससे अत्यंत दुखी हो गया तब मैं कौतूहलवश निरामे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए कमल नाल का सहारा ले वहां से नीचे उतरा परंतु राजेंद्र उस समय जल के भीतर बहुत खोजने पर भी मैं उन लक्ष्मीपति का पुनः दर्शन न पा सका तब मैं फिर उसी कमल का आश्रय ले वासुदेव के उसी रूप का चिंतन करता हुआ उनके दर्शन के लिए बड़ी भारी तपस्या करने लगा तत्पश्चात अंतरिक्ष के भीतर से किसी अव्यक्त शरीर वाली वाणी ने मुझसे कहा ब्रह्मन् क्यों व्यर्थ क्लेश उठा रहे हो इस समय मेरी बात मानो बहुत बड़ी तपस्या से भी तुम्हें भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हो सकेगा यदि यहां शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत नाग शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हो तो उनके आज्ञानुसार सृष्टि करो महामते तुमने शारडन धनुष धारण करने वाले उन भगवान का जो अजन्यपुज्य के समान श्याम सुष्मा से युक्त तथा स्वभावतः प्रतिभाशाली रूपीमान शेषशैया पर स्थित देखा है उसी का आलस्य रहित होकर भजन ध्यान करो तब उन माधव को देख सकोगे राजन उन आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो मैंने निरंतर की जनवरी तीव्र तपस्या का अनुष्ठान त्यागकर इस जगत के प्राणियों के सुष्टी की सृष्टि की सृष्टि करके स्थित होने पर मैंने हृदय में प्रजापति विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ उन्होंने अनंत नामक शेषनाग और भगवान विष्णु की दो चमकीली प्रतिमाएं बताई नरेशवर मैंने पहले जल के भीतर शेषशैया पर जिस रूप में देख चुका था उसी रूप में भगवान श्री हरि की वह प्रतिमा बनाई गई थी तब मैं उन्ष्टि हरि के उस श्री विग्रही भक्ति पूर्वक पूजा करके और उन्हीं के प्रसाद से श्रेष्ठ तप रूप परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके विकार रहित नित्यानंदमय मोक्ष सुख का अनुभव करने लगा राजराजेश्वर इस समय मैं तुम्हारे हित के बात बता रहा हूं सुनो राजन इस घोर तपस्या को छोड़कर अब अपने पुरी को लौट जाओ प्रजाओं का पालन करना ही राजाओं का धर्म तथा तप है मैं सिद्ध हूं और ब्राह्मणों सहित उस विमान को जिस पर भगवान की प्रतिमा है तुम्हारे पास भेजूंगा उसी में तुम सुंदर भाये उपचारों द्वारा उन देवेश्वर की आराधना करो नुपश्रेष्ट तुम यज्ञों द्वारा अनंत नामक शेषनाग की शय्या पर शयन करने वाले भगवान नारायण का निष्काम भाव से यज्ञों द्वारा आराधना करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो नृप भगवान वासुदेव की कृपा से अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी राजा सेहियों कहकर लोकपितामह ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए द्विज ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा इश्वकु उनकी बातों पर विचार ही कर रहे थे तब तक उनके समक्ष बहु विष्णु और अनंत की प्रतिमाओं का शुभ विमान जिसे ब्रह्मा जी ने दिया था सिद्ध ब्राह्मणों सहित प्रकट हो गया उन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा साथ में आए हुए ऋषियों एवं ब्राह्मणों को भी नमस्कार करके वे उस विमान को लेकर अपनी पुरी को गए वहां नगर के सभी शोभायमान श्री पुरषों ने राजा का दर्शन किया और लावा छिटकते हुए वे उन्हें राजभवन में ले गए राजा ने अपने विशाल मंदिर में उस सुंदर वैष्णव विमान को स्थापित किया और साथ आए हुए उन ब्राह्मणों द्वारा पूजित भगवान विष्णु की वे आराधना करने लगे उनकी सुंदरी रानियां चंदन घिसकर और सुगंधित फूलों का हार गूंथकर अर्पण करती थीं इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता होती थी इसी प्रकार नगर निवासी जन कपूर श्रीखंड कुमकुम अगूर आदि सभी उपचार और विशेषतः वस्त्र गुगुल तथा श्री विष्णु के योग्य पुष्प ला लाकर राजा को अर्पित करते थे राजा तीनों संध्याओं में विमान पर विराजमान भगवंत श्री हरि के क्रमशः गंतपुष में आदि उपचारों द्वारा बड़ी भक्ति से पूजा करते थे श्री विष्णु के नामों का जप उनके स्तोत्रों का पाठ उनके गुणों का गान और शंख आदि वाद्य्यों का शब्द करते कराते थे शास्त्रोक्त विधि से प्रेम पूर्वक सजाई हुई भगवान की झाकियों तथा रात्रि में जागरण आदि के द्वारा वे सदा ही देतक भगवत संबंधी उत्सव कराया करते थे निष्काम भाव से किए गए यज्ञ दान तथा धर्म चरणों द्वारा उन सर्वदेवमय भगवान विष्णु को संतुष्ट करके राजा ने परम उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया यज्ञों का अनुष्ठान पृथ्वी का पालन और भगवान केशव का पूजन करते हुए राजा ने पितृ गणों की तृप्ति के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया और केवल ब्रह्म का चिंतन करते हुए ध्यान के द्वारा ही शरीर का त्याग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लिया इस प्रकार राजईश्व वाकु अनंत दुखों से पूर्ण संसार का त्याग करके अज्ञ अशोक अमल विशुद्ध शांत एवं सच्चिदानंदमय विष्णु पद को प्राप्त होगे